को परमात्मा की अनुत्यु को अलग करिए भाव से श्रद्धा से गन्माता सिखाइए ram ram ram sita ram ram ram raja ram ram ram sita ram ram ram raja ram ram ram sita ram ram ram raja ram ram ram sita ram ram ram raja ram ram ram sita ram ram ram ram raja ram ram ram sita ram ram ram ram sita ram ram ram ram sita ram ram ram sita ram ram ram sita ram ram ram sita ram ram ram दानंद भगवानी की जय अनंत आदरणीय प्रातःय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मंचस्थ उपस्थित समस्त महंत संतगण तथा समस्त श्रद्धालु श्रोता वृद्ध भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा से कंसल परिवार द्वारा समायोजित दिल्ली की इस पवित्र धरती दीपाली में हम लोग राम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं कल आपने भगवान शिव जी के मंगल में विवाह का वर्णन श्रवण किया इस कथा को सुनाने के बाद में जो कथा को कह रहे हैं महर्षि याज्ञवल्के जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं उन्हें देख करके मुस्कराए और देख करके उन्हें कहा कि आपने मुझे कुछ रोका टोका नहीं क्योंकि आपने तो यह पूछा था कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही और मैं आपको लगातार शिव चरित्र तो सुनाता रहा लेकिन आपने एक भी और एक बार भी नहीं पूछा कि हमने तो आपसे राम जी के बारे में पूछा है और आप ये शंकर जी के बारे में क्यों सुना रहे हैं? ये आपकी परीक्षा थी क्योंकि राम कथा को श्रवण करना भी एक पात्रता होती है एक योग्यता होती है वह योग्यता जिसमें ना हो उससे कथा सुनानी भी नहीं चाहिए उसकी भी पात्रता होती है क्या पात्रता है दो तीन पात्रताएं योग्यताएं बताइए। राम कथा के तेई अध अदाऊँ सत स गतियति प्यू सत संग गति गिय प्य शंकर विमुखे भगति चा मोरी कर सोनारी की मूढ़े मति तोरी सोना श्री राम कथा श्रवण के वस्तुता अधिकारी वे लोग ही है जिनको सत्संगति में प्रेम हो जहां भी सत्संग हो उनके कदम चल पड़े उस और, जिन्हें भगवान शिव में अनुराग हो तो पृथ्वी में कहसे वो चरित और बुझा मरम तुम्हारे वक तुम राम के रहते विकार आपके जीवन में कोई विकार नहीं है कभी कभी हम अपने इष्ट में इतनी निष्ठा करते हैं इतनी निष्ठा करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे ही इष्ट के वो दूसरे अवतार हैं हम उनकी आलोचना में उतर आते हैं कहते जी हमारे इष्ट देव तो ये हैं और वो तो ये हैं वो तो वो है ये भूल जाते हैं कि उन्हीं ठाकुर जी ने मंगल में सभी रूप धारण किए हैं यदि आप किसी भी एक किसी के भी इष्ट देव की निंदा करते हैं तो आप अपने इष्ट देव की ही निंदा करते हैं ये तो एक बात है लेकिन मैंने शिव चरित्र आपको सुनाया लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तो राम भक्त हूं प्रथमय मैं कह शिवचरित चरित्र मरम तुम्हार शुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार आपके जीवन में रागत रागद्द्वेश जैसा कोई विकार नहीं है और आपने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के चरित्र को श्रमण किया आइए अब हम आपको राम कथा की ओर ले चलते हैं और कथा बड़ी प्यारी है भगवान शिव और पार्वती जी का दिव्य मंगल विवाह हुआ और वहाँ पर करें विविधि भोग विलासा ग्रहण समेत वसें कैलासा बाद में कार्तिके जी महाराज का अवतार हुआ कार्तिकेय जी महाराज देवताओं के सेनाधिपति बने और उनके नेतृत्व में देवताओं ने असरों पर पराजय प्राप्त की और का वध कर दिया गया ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कथा प्रसिद्ध सकल जग मही इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने संक्षिप्त में आपको बता दी अब आगे क्या हुआ एक बार भगवान एक बार भगवान आशुतोष औधर बाबा विश्वनाथ जी हिमालय के उत्तंग शिखर पर विशाल अश्वत्त वृक्ष के नीचे विराजमान थे भगवती पार्वती जी ने उनके दिव्य मंगल में प्रसन्न मुद्रा में उनके जब स्वरूप को देखा तो वे भगवान शिव के पास आ गई भगवती पार्वती जी ने अवरदानी भगवान विश्वनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करके जब उनके चरणों के की सनधाम भाग आसन हरिदिन ध्यान रखना यह बहुत बड़ी, बड़ी महत्वपूर्ण बात इसी भगवान के वाम भाग का आसन ग्रहण करने के लिए सतेजी को एक शरीर का त्याग करना पड़ा है नहीं तो सन्मुख शंकर आसन देना परमात्मा का वाम भाग संतलोक दिलवाते हैं और इसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है भगवती पार्वती जी वाम भाग आसन हरी देना बैठी शिव समीप हरसाई और पूरब जन्म कथा चित्री भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया आंखों में सजल हो उनकी आंखें कि विश्वनाथ जी मैं पुरानी जन्म की बातों को भूली नहीं हूं पर क्षमा करना प्रश्न मेरे मन में अभी भी है जो तब था वो प्रश्न अभी भी है मेरे मन में कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर ईश्वर है जिसकी इच्छा मात्र में सृष्टि में प्रलय हो सकता है तो क्या वो रावण को बध करने के लिए अवतार ले ये बात मुझे औचित्यपूर्ण लगी नहीं। और जिस स्थिति में मैंने उन्हें रोते हुए विलाप करते हुए देखा था मैं समझ नहीं पाई लेकिन हां एक मैंने अपने जीवन में सुधार किया है कि जो रामकथा में मेरी रुचि नहीं थी उस समय पर आपने तो कथा सुनी लेकिन मैंने नहीं सुनी अब राम कथा पर रुचि मन माही मेरे दिल में राम कथा के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई अब मैं एक भी शब्द को अपने कानों से इधर उधर नहीं जाने दूंगी उसको पल प्रतिपल एक एक अमृत बिंदु की तरह पाने करूंगी इसलिए अब मैं आपसे केवल यही चाहती हूं अगर आप सोचो कि यदि पति बहुत प्रसन्न हो और उनकी धर्म जी बहुत प्रसन्न और वो आ जाए और पतिदेव कहते हैं भगवान से वो प्रसन्न हुए हैं पार्वती जैसे पूछ रहे हैं बोलो तुम्हें मैं क्या प्रदान करू तुमने कहा कि आशुतोष मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैं अपने पूर्व जन्म की गलती को सुधारना चाहती हूं इसलिए अब मुझे आप कथा श्रवण कराने की कृपा करें मैं कथा सुनना चाहती हूँ कथा सुनना चाहती हूँ बोले तो कौन सी कथा सुनाऊ आपको राम कथा सुनाऊ कि भागवत कथा सुनाऊ बहुत सुंदर पार्वती जी ने उत्तर दिया क्या यह डिसीजन भी मैं आपके ऊपर ही निर्णय भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि कथा कौन आपको सुनानी मैं तो केवल इतना आपसे आग्रह करती हूँ कि कथा जो सकल लोक कथा जो सक पूछने चार शैल कुमार कुमार जिस कथा में संपूर्ण लोक का कल्याण समाहित हो कथाएं तो विश्व में अनेक हैं पर यह सच बात है कि राम कथा के समान कोई कथा नहीं है क्योंकि राम कथा जग मंगल करने मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की कथा से परलोक का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है लेकिन एक बात भगवान श्री कृष्ण जी पंद्रहवें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं अर्जुन कृत कृत्यश्च भारत भगवद गीता को श्रवण कर तो इसी जीवन में कृत कृत्यवन और एक बात को ध्यान रखना में कृतकृत नहीं हुआ वो परलोक में और अगले जन्म में कभी कृतकृत हो ही नहीं सकता तुम इसी जीवन में मुक्त बनो इसी जीवन में कृतकृत बनो इसी जीवन में पुण्य निधि बनो इसी जीवन को सुधारो और जिसका यह जीवन नहीं सुधरा उसका अगला जीवन कभी नहीं सुधर सकता इसलिए आप जहां हो कथा आपको उसी जीवन में परिवर्तन पैदा करना सिखाता ंगना कहती हैं तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कलम सापहम श्रवण मंगल। ये कथा श्रवण करते ही जीवन में मांगल्यता का आविर्भाव कर देती है तो राम कथा जीवन से जन्म से लेकर के मरणोपरांत की पूरी शैली सिखा देती है हम इंसान तो है भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने मानव का तन तुझको दुर्लभ दिया लेकिन तुझमें इंसानियत ना आए तो मैं क्या करूं मैंने तुझे इंसान का जीवन तो दे दिया लेकिन अगर इंसानियत तेरे जीवन में पैदा ना हो तो अब मैं क्या करूं एक कोई बड़ा प्यासा व्यक्ति बड़े दूर से भटकते भटकते एक किसी शहर में जा पहुंचा बड़ा प्यास से तड़प रहा था एक दरवाजे को दरवाजे को खटखटाया कोई धनाढ़ व्यक्ति था उसने दरवाजा खोला बाहर आया कहिए क्या बात कसर में दूर देश से आ रहा हूं बहुत प्यासा मेरे प्राण निकल रहे कृपया एक लोटा पानी दे दीजिए मेरे प्राण बच जाएंगे व्यक्ति अंदर गया ऊपर की मंजिल में उसके परिवार के लोग बच्चे बहु लोग ऊपर थे उसने आंगन में खड़े होकर के आवाज दी है कोई आदमी अजय कोई आदमी है क्या ऊपर जरा नीचे आओ मुझे काम है कोई है आदमी कोई नहीं आया ऊपर से नीचे उतर करके वो आराम से बैठ गया कोशिश कर वो भूल गया कि एक व्यक्ति तड़प रहा है पानी के लिए उसने कहा हुजूर मेरी प्राणों को बचा दीजिए प्लीज एक लोटा पानी उसने फिर आवाज़ लगाई है कोई आदमी अरे कोई आदमी सुन रहा है तो नीचे आओ ना फिर कोई ऊपर से नीचे नहीं आया वो फिर बैठ गया अब वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा था वो छटफटा रहा था उसके होट सूख गए थे उसका दिल तड़प रहा था वो अंदर आया उसके चरणों में गिर पड़ा हजूर एक लोटा पानी का सवाल है मेरे प्राण जा रहे हैं। उस धनाढ़ व्यक्ति ने झटके से अपने पांव को खींचा का बड़े बेवकूफ नजर आते हो तुमने देखा नहीं मैंने कितने बार आवाज लगाई है कोई आदमी है कोई आदमी जब कोई आ ही नहीं रहा है तुम्हें तो क्या करूं प्यास से छटपटाते हुए उस इंसान ने कहा कि हजूर कुछ पल के लिए एक इंसान को बचाने के लिए आप ही आदमी बन जाइए एक आदमी को बचाने के लिए सर आप ही आदमी बन जाइए आज आदमी का चेहरा लेकर के दुनिया में अनंत लोग घूम रहे हैं लेकिन आदमीयत का अभाव हो गया है आदमी के अंदर संवेदना को समझने की एक परख नहीं रामायण जीवन में संवेदना को प्रवेश कराती हमें निजे धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामाया चलना सिखाती रोज रामे धर्म पर चलना सिखाती रोज राम सदा सुधे आचरण करना सिखाती रोज सुबे आचरण करना सिखाती रोड़गा सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें सार सागर से उतर कर पार जाना है उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामाया उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज सदा सदाशु आचरण करना सिखाती रोज सदा सदाशु आचरण करना सिखाती रोज रामायण छाकी कहीं <Breakfast anthropomorphic> कही कही कही <abolic tô laughing>, संग कर की है झांकी कहीं छाकी विष्णु की माती कहीं संग कर की है झांकी कहीं संग कर की है झांकी कहीं संग कर की है झाकी हृदय आ नंद झूले में हृदय आ नंद झूले में झुलाती रोजिरा माया हृदय आ नंद झूले में झुलाती रोजिरा सदा सुु आचरण करना सिखाती रोज सदा सदासु आचरण करना सिखाती रोज राम तू तो कथा जो सच लोके चैल सो सो कुमारी सोई पूछन शैल कुमारी सोई पूछन चा शैल कुमारी हो सोई पूछन चह सैल कुमार कथा में संपूर्ण लोक-लोकांतर का कल्याण सुनाया हुआ ये पुत्री आपसे वही कथा करना चाहती है कुमारी का? अब मैं दक्ष कुमारी नहीं अब मैं सैल कुमारी हूं जैसे पर्वत में दृढ़ उससे कोई हिला नहीं सकता अब मेरे हृदय में जो अविचल परमाराध्य प्रभु श्रीराम की प्रतिनिष्ठा है अब कोई हिला नहीं सकेगा इसलिए प्रथमे पुरारी प्रथम शोकार प्रथम पुरारी भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से नौ प्रश्न पूछे जिसमें आठ प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर जी ने दिया नमे प्रश्न के संदर्भ में ऐसा कहते हैं कि उत्तरकांड में जो हरित में बाग में जो झाकी दिखाई है वो छीर समी की झाकी तो पहला प्रश्न है उनका प्रथम सुथम सुजी निर्गुण ब्रह्म शगुने सगुन बबुधारे गुण गे शगुन धारी पुनी प्रभु का राम तारा पुनी प्रभु राम रामदार पाले चरित पुनी उदारा उद चरित्र पुणे कहो जाओ ज था जा विवाह हो कह जी विवाह राजो दूस राज तजासो दूसर का बन बस की चरित्र पा बन बस की चरित्र पारा कहो ना थे जिमी रावण मारा वण महु नाथ रावण मारा राज बैठे की राजे बैठे नि बहुल बहुल सकल कहो संग कर बहूरी कहो करुणायातन और कीन है जो अचिर प्रजा सहित रघुवंशमणी कि गवने निज धाम नौ प्रश्ण। पहला प्रश्न वही है जो त्रिता उन्होंने उस समय जो श्वक में देखा था प्रथम सुकारण कहो पुरारी निर्गुण ब्रह्म इन को जो निराकार अगोचर परमात्मा है, वो किस बना भगवान का अवतार क्यों होता है यह प्रश्न केवल रामायण में नहीं है भगवदगीता में भी है भागवत में भी है और रामचरित मानस में श्रीमद भागवत में तो भिन्न भिन्न रूपों में दिखा गया है भगवान का अवतार क्यों होता है पर भगवदगीता गीता, रामचरितमानस बिल्कुल एक जैसा उत्तर दिया रामचरित मानस में क्या उत्तर दिया गया भगवदगीता में यदा यदा धर्मस्य ग्लानी भारत अभ्युत्थर्मस्य तदात्म सृजा हम परित्राणाय परिराय साधूनाशाई चतुस्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवा युगे युगे बिल्कुल वो स्वामित्रुषिदाजी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के इन्हीं शब्दों को रामचर्पणस में कि जबे जबे होए धर्म की हाँ। जब जग हो रे गरम के आशोरे अधम अभिमान बढ़े असोरे अभिमान रे कबूता बोध कृपा सज्जन हर नि कृपा सज्जन पीरा यदा यदा ही धर्म जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतरित होते हैं असरों का विनाश करते हैं शक्त पुरुषों को स्थापित करती है अब यही ज्यादातर हमारी रूढ़ मान्यता है कि असुर के विनाश के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है पर जो परमात्मा की इच्छा से सच्चदानंद रूपाए विश्वोत्पत्तिया हेतु जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का हेतु है उसे निशाचरों के भी उत्पत्ति का हेतु तो वही है ना वो अपनी इच्छा करेगा सारे निशाचर अपने आप विनिष्ठ हो जाएंगे इच्छा मात्र से संकल्प मात्र से फिर तो भगवान को उनको मारने के लिए अवतार की जरूरत क्या है इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे मृत्यावतारस तु ही मर्त रक्षो बधा ये न केवलम विभू भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता मृत्यावतारस तु ही मर्त के जो प्राणी हैं इनको जीवन कैसे जिया जाए यह सिखाने के लिए भगवान का अवतार होता है और सुंदरकांड में भगवान से जब खुद पूछा गया तो भगवान खुद उत्तर दे रहे हैं मैं क्यों अवतार लेता हूं मालूम कहते हैं संतों के लिए मैं अवतार लेता हूं विभीषण से भगवान राम जी कहते हैं मेरे अवतार का हेतु तो विभीषण रावण को मारना नहीं है तो किस लिए आप अवतरित हुए प्रभु का तुम सारे के संत प्रिय मोरे तुम सारे के संत प्रिय मोरे धर्म दे है नहीं, आने लि हो धर दे है ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं धरती पर आता हूं तुम्हारे जैसे संत मुझे बड़े प्रिय हैं। श्रीमद् भागवत में जब दुर्वासा ऋषि ने अमरीश जी को समाप्त कर देना चाहा, सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका वो भगवान के शरण में गए कहा मुझे बचाओ प्रभु मैं आपका से साधु सामने खड़ा है और उस साधु को भगवान क्या कह रहे हैं साधु वो हृदय महियम साधु नाम हृदय तो हम साधु मेरी हृदय और मैं साधुओं का हृदय न अन्य न तेभ्यो नो मना मुझसे जो साधु मुझसे अन्यत्र किसी को जानते नहीं तो फिर भी मैं भी अवधारणा धारणा बना लेता हूं कि पर उसके अलावा मैं किसी को समंता नहीं हूं कहां से आप आगे भक्त को मारने के लिए जाओ शिक्षण तुमने मेरा अपराध किया होता मैं तुझे क्षमा कर देता महर्षि द्रवासा जी लेकिन तुमने तो भक्ति का अपमान किया वो भक्ति ही तुम्हें बचा सकता है साधु हृदय मह्यम साधुना मदन्य तेना जानती ना हम भगवान का अवतार कितने कितने भिन्न भिन्न भिन अवतार पंचम स्कंध में भागवत में तो ये भी कहते हैं कि जिन भगवान श्रीराम जी दसम स्कंध में जिन भगवान श्री राम जी के नाम को लिखने से जलद बंधन पुंग हेतु पत्थर तैर गए किम तस शत्रु हर ने सहाय क्या उन भगवान को शत्रुओं को मारने के लिए बानरों की सहायता की आवश्यकता थी नहीं, नहीं उनका उत्साह करना चाहते थे इसलिए तो भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं भगवान शंकर जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु तू अने का परम विचित्रे एक एका राम जन्म पी एक दोई दुई कहा बखानी सावधान सुनो सुमति सयानी पी एक दोई दुई कह बखानी सावधान सुन सुमुख सया पाले हरि के प्रिय दो दौरी दौरी पाले हरि के, के प्रिय दो जय आरू बी जय जान सबको जय आर बी जय जान सबको तो प्रसाप होते दोनों भाई तम से असुर देह तीन पाई विप्रेशाप ते दोनों भाई तम से असुर देह दिन पा के हेतु हेतु अनेका उनमें से कुछ दो चारे हेतु भगवान भगवान भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं हैं कहते है नारायण रही थी और नारायण ने कहा थोड़ा धीरे धीरे थुआ प्रेम से थोड़ा धीरे धीरे से जो पाओ दुख रहे लक्ष्मी जी सोचते मुझे कमला कहा जाता है और मेरे पद्म जैसे सुकोमल हाथों से इनको वेदना हो रही है तो दैत्यों से कैसे लड़ते होंगे भगवान ने अंदर अंदर ही अंदर सोच लिया, अब जब दैत्य तुम्हारा हरण करेंगे और फिर मैं उनसे युद्ध करूंगा तब तुमको पता लगेगा कि बज्रा दपी नहीं, कोमलम कुशमा दपी तो भक्तों के लिए भाव और बस नारायण की लीला थी सनक संदन सनातन सनत कुमार कथा मात्रिक जीवना इतने महान सब पुरुष है श्रीमद भागवत के जो महात्मा है और मैं जरा महात्मा देखू कितना गजब है। हुँ? जो भगवान श्री के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को पान मकर उसका पान करते हैं चरणामृत लेते हैं। और वो जब भगवान नारायण के बैकुंठ में पहुंचे जय और विजय ने उनको रोक दिया गुस्सा आ गया लोकानी तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टि तुम्हारा स्वभाव मेरे मालिक से के स्वभाव से मेल लिखा ये बड़ी विचित्र बात है सेठों साहूकारों और बहुत से लोगों के उनका स्वभाव तो इतना उदार होता है आहा फूल झरते की बाणी लेकिन कभी कभी उनके जो परिचारक होते हैं, जो सेवक होते हैं, साधु को देखते ही झोते दे तो फटो एक बार दिल्ली के बड़े श्रद्धे सेठ जी हैं हो सकता कथा में बैठे हों तो उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं तो दूसरे कहीं दिल्ली के बाहर की बात सुना रहा हूं। कहा महाराज जी हमने वृंदावन बड़ी सुंदर धर्मशाला बनाई साधु संतों संतो साधु संतों के लिए बोलिया साधुओं को तो पानी नहीं देते होंगे वहां पर तुम करे साधु संतो अरे महाराज जी आप क्या बात करते कल मैं वृंदावन जा रहा हूँ चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ में अब ले गए हमको अब जगह का नाम नहीं बताएंगे हम पर ले गए कहा आपको देखना है आपके लोग संतों की कितनी सेवा करते बोले हाँ कहा तो आप यहाँ रुको नुकड़ा था उनको वहीं पर रोक दिया मैं अकेले गया काउंटर में एक सदन बैठे हुए थे धर्मशाला की बात बता रहा हूँ वृंदावन में दिल्ली वालों की बड़ी गाड़ी कमाई से बनी है। मैंने काउंटर पर कहा कि भैया मैं वाराणसी से आया हूँ और दो तीन दिन थोड़ा ठंड क्या बाबा को वो वो सुदामाकुटी चले जाओ बंसीवर पर सुदामाकुटी है नहीं तो ये टाटा मरी स्थान इसमें चले जाओ हमने कहा भैया थोड़ा सा हमको स्वास्थ्य नहीं और पास में थोड़ा सा मंदिर भी है तो बस ज्यादा नहीं रुकेंगे हम दो तीन दिन ही रुकेंगे अरे बाबा बताया ना ये दिल्ली के सेठों की ये ये धर्मशाला ये बाबाओं के लिए बाबाओं के लिए उधर है वो सुधाम को हमने कहा आओ सेठ जी बात करो तुम्हारे मैनेजर से अब सेठ जी आए तो उसकी हक्की वक्की गाय अब वो लगे डांट उसको प्रवचन सुनाने हमने कहा इस प्रवचन से क्या फायदा हुआ तुम्हारे ये सुधर जाएंगे हो सकता है तुम ही लोग कहते हो कि बाबा को कह दो आगे जाओ कहना आसान है संत की सेवा सभी नहीं कर सकते कभी उनको उनके कपड़े गंदे दिखेंगे कभी उनको भाषण की अच्छी नहीं लगेगी और कहेंगे हम तो सत्संग करते आह ऊंचे लोगों को संत भी ऊंचे चाहिए जिनकी ऊंची गाड़ी हो जिनकी ऊंचे बंगले हो जिनकी ऊंचे ठाट, हो सत्संगति कुछ और चीज होती है नहीं है। अगर आप रियलिटी से दूर जाओ तो ना इस लोक में आपको कुछ मिलेगा और ना परलोक में कुछ आपको मिलेगा ये पक्की बात है आप दान करते हो और आपको मैं बता दूं, ऐसे तमाम तीर्थ हैं दिल्ली के दानदाताओं से चलते हैं दिल्ली में वास्तव में इतने धर्म पुराने लोग हैं कि एक समय में आप देखो तो कम से कम 50 कथाएं इस दिल्ली के दिल में चल रही होंगी। श्री कृष्ण ने यहां निवास किया है यहां के रहने वाले भी धर्मात्मा हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है लेकिन यह ध्यान रखना कि आपका दान डायरेक्शन में सही में जा रहा है कि नहीं जा रहा है इससे थोड़ा संभल करके लेना तो बड़ी प्यारी बात है उन्होंने संतों ने जो सरकारी सिद्ध थे उन्होंने कहा लोखंड तो ब्रजत तुम मेरे मालिक के स्वभाव से तुम्हारा स्वभाव मेल निखाता क्योंकि तुम्हारा मालिक जो है ना वो तो संतों को देख करके आंखों में आंसू भराते हैं नारायण आगे खड़े हो जाते हैं संतों के स्वागत में और तुम संतों को देख करके कह रहे हैं कि कहां चले तद वाम मुस् तदव मुठभर तू तुम में वो भाव संतों की प्रतिनि इसलिए हम यहां के राजकुमार हैं तो भगवान के ठाकुर जी के राजकुमार हैं। है हा, हा, एक महात्मा हमारे यहाँ पर आए इंदौर से शरीर से ल, ल, ल, उनका अब शरीर शांत हो गया तो जब वो आए हमारे पास में बड़े सोने की बड़ी गजब गजब की मालाएं पहने हुए थे कानों में कुंडल और सब कुछ हमने कहा महाराज जी ये आपने सोने की ये और वो हरे बोले हम जब राम जी के पुत्र हैं तो हम क्या काम है क्या सखी हम बहु राजकुमार बात है वो संत की यही उपासना कहते है, हम राम जी की के एक हस्ती की बात है बड़ी प्यारी बात हुई तो लोकानेतु तो उन्होंने वहां से उनको श्राप दे दिया और बाद में भगवान उनके सामने दौड़े दौड़े चले आए का छिंद अगर है संतो आपका अपमान मेरी भुजाओं से भी हो जाए ना तो मैं अपनी भुजाओं को भी काट डालू और इन्होंने आपका अपमान किया अच्छा नहीं किया अच्छा किया आपने इनको श्राफ दे दिया लेकिन महाराज अब आप थोड़ा सा कृपा कर दो इनके ऊपर विचारे कैसे तो सनका जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं आपको और आपके स्वभाव को आप वैसी कर रहे जैसे माँ के बच्चे से कोई गलती हो जाए तो पहले सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए अपने बच्चे बच्चों को चुप तो जाओ तुम भी धरती पर जाना द्वार पाल हर के प्री दो आप सभी जानते हैं कि उनमें से तीन जन्म दो बचन प्रवाना तीन बार वो ही धरती पर अवतरित हुए एक बार वो सत्युग में हिरण्यक्ष और हिरण्य सपू बन करके आए भगवान नारायण ने नरसिंह भगवान और विराट बाराय भगवान का अवतार लेकर के उनका उद्धार किया और उसके बाद में वो त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और तब भगवान ने श्रीराम के रूप में अवतरित हुए कश्यप अजित तहा पितुमाता और उनका वध किया कलप एक तहिल अवतारा एक कल्प सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे एक कल्प में जलंधर के अत्याचार अनाचार से लोग व्यथित हो उठे भगवान शिव की तीसरे नेत्र को जब अग्नि में डाला समुद्र में डाला गया उससे जलंधर उत्पन्न हुआ था और अंत यह हुआ भगवान शिव भी जब उसको मार नहीं पा रहे थे परम सती असुराधि तिवल ताह न जितो पुरारी नारियों का जो पातिव्रत होता है नारियों जी की जो साधना शक्ति होती है वो अपने पति को बल प्रदान करती है परम पतिव्रता नारी वृंदा की तपस्या के कारण उसे शिव भी नहीं मार पा रहे थे छलकर टार्यू ताशव प्रभु स्वर कार्य की जबते ही जाने सब श्राप को पीने अब महाराज एक बार वो जलंधर ही फिर हुआ और फिर भगवान श्री राम जी ने उसके अवतारण के लिए उसका उद्धार करने के लिए अवतार दिया हेतु नारद जी है पार्वती जी ने जरा शंकर जी की आंखों में देखा नारद जी हमारे गुरु जी क्योंकि पार्वती जी के गुरु थे कौन थे एक बार। एक बार महर्षि नारद जी ने उनको श्राप दिया कल्प एक लग अवतारा तो गिर चकत वही सुनबानी बोले नारद विष्णु भगत पुन्याणी यदि कोई केवल भक्त हो और ज्ञानी ना हो तो कभी कभी उसका पतन हो जाता है और अगर कोई ज्ञानी हो और भक्त ना हो उसका भी पतन हो जाता है क्योंकि यह ज्ञान तो होना ही चाहिए परमात्मा का स्वभाव क्या है और प्रभाव क्या है ये दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए अगर ज्ञान केवल हो और भक्ति ना हो तो वेद सांप सांप कह रहे हैं भगवान राम की प्रार्थना में वो कहते हैं जे ज्ञान मान विमत्त भवतव शरण भक्ति न ते पाए सुर दुर्लभ पदादपी परत हम देखत हरी जो रोग ज्ञान के अहंकार में मदमत्त होकर आपकी भक्ति का आचरण ग्रहण नहीं करते आश्रय ग्रहण नहीं करते वो देव दुर्लभ पदों को प्राप्त करने के बाद में भी पतित हो जाते हैं ऐसा हमने देखा है अगर ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो पतन हो जाएगा और भक्ति है और ज्ञान नहीं है स्वरूप का ज्ञान नहीं इष्टदेव के स्वरूप का तो भी उसका पत्न जाएगा। लेकिन नारद जी के जीवन में तो दोनों ही चीजें अरण कर्ण में कहा तो जा रहा है भगवान शंकर जी पार्वती युक्त करें उमा राम गुन, गुण गुढ़ पंडित मुनि पावे पावह और पावह मोह विमूढ़ जय हरि भगत न धर्मरथी पंडित मुनि पावह पंडित को भी बुलाया नारद विष्णु भगत पुनिगानी तो कारण कवन साप मुनिदीना और का अपराध रमापत हमारे गुरुदेव के जीवन में मैंने क्रोध तो कभी देखा नहीं वो तो नारायण नारायण निरंतर बोलते रहते हैं आखिर उनमें ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि उन्होंने अपने आराध्य को ही साप दे डाला कुछ ना कुछ तो भगवान की गलती जरूर होगी इसलिए अपराध रमापत की ना मुझे यह प्रसंग मुहि कहो पुरारी मुनिमन मोह आचरद भारी प्रसंग को जरा आप हमें सुनाई तो शंकर जी सुनाना शुरू किया सुरे शरी सुहावन आश्रम पर राम सुहावा आश्रम पराम पुणित सुहावा और देख देव ऋषि मन अति देखे देव ऋषि उत्तराखंड की पवित्र भूमि जब आप बद्रीनाथ धाम में जाएंगे ना तो वहाँ जो बद्रीनाथ भगवान की पंचायतन है उसमें नारद जी है उसमें ऑफिस में है नारद जी भगवान जी का जो दरबार है तो नारद जी का ज्यादातर उधर विचरण होता है वहां से मृत्यु के लिए आ रहे हैं धरती पर उतर करके तो भगवती भागीरथी जी के परम पावन तट पर श्रम्य आश्रम को देखा बड़ा सुंदर आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव एक फर्क है अगर ग्रस्त व्यक्ति को, को कोई अच्छा सुरम्य स्थल मिले बड़ी प्यारी जगह मिले अच्छी प्राकृतिक संपदा वहाँ पर हो पवित्र श्रद्धाओं का कल कल प्रवाह हो सुंदर सुप्र पुष्प वहाँ पर लगे हुए हो मयूर नृत्य राह हो ऐसी स्थल को देख करके अगर ग्रस्त देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा एक बार अगर मौका मिलेगा तो बच्चों को लाएंगे यहाँ पर यहाँ पर पिकनिक मनाएंगे एक बार बच्चों को भी लाएंगे और महात्मा को अगर ऐसा जगह मिल जाए तो, तो महात्मा देखकर कर अगर इसी जगह पर मेरे राव जी और हो जाते मजा आ जाता है महात्मा में यही अंतर हो मैं अमेरिका गया तो आप जानते हैं अमेरिका और कनाडा दो साइड से एक बड़ा प्राकृतिक सुरम्य देश है जगह उसका नाम है नैग्राफ तो मुझे एक सज्जन वहां पर दिखाने के लिए ले गए वास्तव में बड़ी अद्भुत जगह है सात आश्चर्यों में मैं तो जब भी जाता हूँ रॉचेस्टर जाता हूँ या भर रभी कनाडा गया था वहां से दोनों जगह से गया जब वो सज्जन मुझे दिखा करके लौटे तो रास्ते में उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपको कैसी लगी उनका बहुत अच्छी क्या अगर ये जगह भारत में होती तो उनका मतलब जो था वो तुम्हें समझ गया कि लोग इतना सुंदर साफ स्वच्छ नहीं रख पाते यही बात वो कहना चाहते थे हमने उत्तर ये दिया कि अगर ये जगह भारत में होती तो कोई ना कोई तीर्थ के रूप में स्थापित हो चुकी होती हमारे भारत के अध्यात्मिक लोगों ने या तो राम जी को बैठा दिया होता न कृष्ण जी को बैठा दिया होता जितने भी दुनिया के श्रम स्थल थे भारतवर्ष में सभी को तीर्थ बना दिया गया ये अध कपड़े वाले ये बलकट्टे लोग यहाँ नहीं घूमते नजर आते फिर उनको बता दिया जाता है भगवान का धाम है जरा समल के कपड़े पहनना अच्छे से दाना ठाकुर जी क्या कभी कभी तो मुझे देखकर करके लगता है कि लोग कहते हैं भारत में आदिवासी बनवासी गरीब वहां कपड़े बांटो मुझे लगता है कि वहां कपड़े बांटने की जरूरत नहीं इन लोगों को कपड़े बांटो जिनको बेचारे कितने धराड़ हैं लेकिन ना आधे नीचे से नंगे हैं आधे ऊपर से नंगे इनको कपड़े बांटो ये बॉम्बे वालों को कपड़े बांटो द्रौपदी का चिरण तो दुशासन ने किया था लेकिन इनका चिरण कौन कर रहा है मुझे बात अभी तक समझ नहीं आई नारी का आभूषण उसका लज्जा है और जिस नारी के अंदर में लज्जा नहीं है वो स्त्री नग्न है इसलिए आभूषण बड़े सलीके के होने चाहिए वस्त्र विन्यास हमारा सही होना चाहिए बड़ी सुंदर बात है गोस्वामी तुलसी भगवान हनुमंतलाल जी महाराज रावण को उपदेश देते हैं ना तो यही कहते हैं ना बसन हीन नहीं सोए सुरारी सब भूषण भूषित वर भले ही सोने के चांदी के बर्तन आभूषणों से ढक दो उसको लेकिन अगर वस्त्र न पहने हो तो नारी से तो नहीं होती मर्यादा बहुत बड़ी चीज है नारद जी के मन में उस दिव्य स्थली को देखकर के यही विचार उत्पन्न हुआ कितनी बड़ी पवित्र स्थली है यहां पर क्यों ना मैं अपने परमाराध्य का ध्यान करूं ठाकुर जी के दर्शन करू और परम विमल मन लाग समाधि सहज है। उनको मन निर्मल बनाना नहीं पड़ता सहज, सहज सहज, सहज विमल, विमल मन लागी अब के तो समाधि लग गई, पर देवता इंद्र के पसीना बाबा इतनी तपस्या क्यों कर रहा है कहीं ये, ये मेरे पद के चक्कर में तो नहीं और उसने तत्काल आपातकाल मीटिंग की कामदेव को बुलाया का, जाओ इसी समय बाबा को समी से हिला दो कामदेव मित्र के नाते वहां पर गया और बड़ा प्रपंच भय डर मनोभव पाप सकल असम सर कला प्रवीणा कर बसंत की बारे आ गई पर नारदी का क्या बाल बाका नहीं हुआ नारी उसी समाधि उनके कंधे के बगल में खड़े होकर के अफसराए नर्तन कर रही है जी को कुछ ध्यान नहीं क्योंकि उनके हृदय के अंदर वो तो बगल में थी ना पर दिल के अंदर में तो उनका ठाकुर बैठा में। जब से आया, जब से चले गए तो युधि ने तड़प करके पूछा तेरा कहा नहीं होगी कहीं किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं हो गया क्या कहा उसने कब कुछ नहीं बताया रोते, रोते कहा कि वंचितों हम महाराज हरिणा बंधुरूपिना रूपिणा में पेड़ तेजो देव विस्मापन जो परमा नंदन नंदन श्याम सुंदर पल प्रतिपल हमारे साथ रहते थे भैया वो हमें छोड़ करके धरती से चली गई दर्शन ऐसे श्री कृष्ण के जाने के बाद में अब ये सारा संसार अप्रिय दर्शन हो गया अब जीने की इच्छा नहीं करती इसमें अर्जुन का एक पल का बिछोए हुआ है तड़प रहा है कि मैं जी नहीं सकता और हम लोग जी रहे कितने दिनों से बिछड़े कुछ आपको ध्यान भी है? कितने दिनों से बिछड़े कभी हमारे आंखों में तड़प पैदा होती कभी हम उससे मिलने के लिए रोते हैं इस तरह इसलिए नहीं तड़प पैदा होती उन गोपियों को जरा देखो एक क्षण के लिए भगवान उनसे बिछोए हुआ तो तड़प उठी बजांग जय तिथेदी का मुझ न बजा ताप हमारे जीवन में क्यों नहीं पैदा होती इसलिए नहीं पैदा होती क्योंकि हमने ईश्वर के संयोग का अनुभव नहीं किया पहले जब ईश्वर के संयोग का अनुभव हो जाएगा तब हम वियोग का अनुभव कर सकेंगे पहले हमें संयोग का तो सुख मिले जब संयोग का ही सुख नहीं मिला है तो वियोग को क्या समझ पाएंगे आप नारद जी योग युक्त ईश्वर में सन्नद काम कला कछ मुन व्यापी निज भय डरू मनोभव पापी अब काम ने जरा ध्यान से सुनना ये बड़ी प्यारी बात है नारद जी महाराज ने <coughs> जब आंखें नहीं खोली काम घबरा उठा उसको लगा कि मेरी प्रतिष्ठा दाव पर लगी मैं क्या करू काम ने एक दूसरा तरीका अपनाया नारद जी को समाधि से लाने के लिए और दूसरा तरीका में वो सक्सेस हो गया काम ने कहा कि जो व्यक्ति नीचे ना गिरता हो साधनात्मक दृष्टि से कलात्मक दृष्टि से ज्ञानात्मक दृष्टि से प्रभात्मा प्रभातात्मक दृष्टि से उसको गिराने का एक तरीका और है उसकी प्रशंसा करो उसकी ग्लोरी गाओ और जब तुम प्रशंसा करो और यदि वो व्यक्ति सत्य मान ले उस प्रशंसा को तो समझ लेना कि अब यह घिरने वाला है गिराने का तरीका है प्रशंसा कर कभी कभी लोग कह देते हैं मुझसे भी कोई शन बोले अरे महाराज जी आपकी कथा तो मुरारी बापू जी से भी बहुत आगे है अच्छा लगता है सुनने लोगों लेकिन मुरारी बापू जी एक युग के कथा के ऋषि हैं। इस युग के बात तो हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं मुरारी बापू जी एक अद्भुत सन्द है जिन्होंने रामकथा को ही अपना जीवन बना लिया है मुरारी बापू और रामकथा एक दूसरे की पर्यायी हो गए इसलिए मैं उस संत को नमन करता हूं जिसने सदग्रस्त जीवन में रामकथा को एक उदात्तता की ऊंचाई दी मुरारी बापू मुरारी बापू रहेंगे तो किसी को अगर गिराना हो तो एक बहुत अच्छा तरीका है उसकी प्रशंसा करो और जो प्रशंसा को सत्य मान ले समझ लो कि वो तो की प्रशंसा की वहां धन्य है अरे महाराज शंकर जी की भी निचली मेरे सामने शंकर जी ने काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए और जला करके पूर्व कल्पना जला करके खाक कर दिया था लेकिन आप तो उनसे भी ऊंचे और अपनी प्रशंसा को जिन्होंने काम के विभिन्न उपायों के द्वारा भी अपनी नेत्र दृष्टि को नहीं खोला उन महर्षि नारद जी ने अपने प्रशंसक को देखने के लिए पहचानने के लिए आंखों को खोल दिया प्रशंसक को देखने के लिए जरा कोई भी नेता हो परेता हो संत हो महंत हो आपको ना देखता हो बहुत भीड़ हो और आपको ना देख पा रहा हो ना देख रहा हो अच्छी तरीका है जरा आप उसकी प्रशंसा क्या क्या गजब का आपने प्रवचन किया वाह बहुत सुंदर आप गए तो भीड़ के बीच में भी उसके कान में आवाज पहुंच जाएगी एक बार तो आपको मुस्कुरा करके देख ही लेगा और बनेगा तो ये भी कह देगा कि बाद में फोन करना फिर बात कर प्रशंसक को लोग बहुत पसंद करते नरद जी ने अपने प्रशंसक को देखने के लिए आंख खोल दी और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तुम्हारी सत्य मैं चाहूं तो तुम्हें अजय मैंने काम को ही जीता काम को भी जीत लिया क्रोध को भी जीत लिया एक तुम बात भूल गए मैंने लोभ को भी जीत लिया यदि मैं चाहूं तो इंद्रासन प्राप्त कर सकता हूं पर इंद्र को जाकर के कह देना कि सूख हार भाग सत्य स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तुम सरोप देवराज इंद्र निर्लज हो गए जैसे कि कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो वो हड्डी को दबा करके एकांत में बैठ करके इतने प्यार से कभी कभी मैंने देखा बचपन में आंख बंद करके उसको दांतों से कसता है ऐसा लगता है जैसे जीवन का परम सुख है। अब समझ में नहीं आ, अगर शेर आ रहा हो ना तो कुत्ता अपनी परवाह नहीं करेगा उस हड्डी को कहीं ये ना चीले मुझसे उस कुत्ते को लेकर ले के, उस हड्डी को लेकर के भागेगा। अब बोलो हड्डी में भी कोई टेस्ट होगा हड्डी तो पत्थर की तरह है। उसमें क्या होगा जब वो कुत्ता उस हड्डी को बड़े तेजी से दबाता है हड्डी पर दांत मारता है अपने मशहूरों तो उसके दांत के दवन से तो में चोट पहुंचती है और उसके मसूरों का रक्त टप टप करके उस हड्डी पर टपकने लग जाता है उसका अपना खून और वो उसको चूसता है और समझता है कि अपने ही खून का टेस्ट लेता है सोचता है ये टेस्ट मुझे इस हड्डी में मिल रहा है सूख हाड़ल है भागसठ स्वाने यही स्थिति सांसारिक लोगों की है तुम अपने जीवन में जो भी सुख प्राप्त करते हो वो तुम्हारे पुण्य हैं। तुम अपने पुण्यों का ही सुख प्राप्त करते हो और सोचते हो ये कोठी हमें सुख दे रही है ये बंगला हमें सुख दे रहा है ये सुख बाहर की चीज नहीं है बड़ी प्यारी सी बात है एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास विदेशी कोई पर्यटक उनसे मिलने के लिए आया पंडित जी ने बड़े आदर के साथ में उसको डिनर पर इनवाइट किया दोनों के सामने थालियां परोसी गई विदेशी पर्यटक बार बार पंडित जी की थाली को घूर रहा था पंडित जी ने सोचा है बार बार मेरी थाली को क्यों घूर रहे समझ गए पंडित जी की थाली में छह कटोरियां थी और उनकी थाली में पांच कटोरियां थी इसलिए वो बार बार देख रहे थे कि इस रसोईया ने इनको ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज रखी है जो मुझे नहीं और फिर पंडित जी ने तत्काल माजरे को समझते हुए रसोइय को बुलाया कि जो तुमने मुझे परोसा है वो इनको भी परोस दो फिर उनको भी परोस दिया अब उस व्यक्ति ने सोचा शायद सबसे ज्यादा टेस्टी महत्वपूर्ण स्वादिष्ट वस्तु यही होगी सबसे पहले उसी में चम्मच डाली और बता दें वो था क्या पंडित जी को किसी आयुर्वेदिक ने बताया था कि आप भोजन के उपरांत में नीम की पत्ती की चटनी का सेवन किया करें वो छठी कटोरी में नीम की पत्ती की चटनी थी श्रीमान जी ने उस जीव ही उस चम्मच को अपने मुख में रखा पूरा मुख से भर उठा एक तो नीम की पत्ती हो और उसमें पानी और मिल जाए आह क्या स्वाद बनता है कभी लेके देखना हमारे यहां इसका भी आयुर्वेदिक विधान था चैत्र की नवरात्रों में नौ दिन तक उसका सेवन करने से रक्त शुद्ध हो जाता था करते थे लोग सेवन तो महाराज उन्होंने क्या किया कि इतनी कड़वाहट से भरी हुई चम्मच थी कि तड़प उठे कैसे उसको खाए तो सोचा पता नहीं कितनी कीमती वस्तु है फेंक भी नहीं सकते उन्होंने उसी कटोरी में पानी डाला और घोल बना करके ऊपर मुख्य हर महादेव करके बेचारी पी गए इसको अब पंडित जी भी तो कम नहीं थे पंडित जी ने रसोईया को बुलाया कहा कम है इधर इनको बहुत अच्छा लगाई और पुरुष देखो नहीं बार में पी गए और उनका प्लीज सॉरी आई गाट टू मच नॉलेज सुख और दुख आप जो दुनिया की भौतिक पदार्थों में खोज रहे हो सुख तुम्हारी अंदर में है सुखाद उपलब्धि साधनेन्द्रियम मना सुख और दुख की उपलब्धि मन से होती है मन के हारे हार हैं मन के जीते जीते आपने सोच लिया है कि ये कथा हो रही है जमीन पर बैठना है तो कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें यह ध्यान नहीं होगा कि हम गद्दे पर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं और फिर भी आनंद में क्योंकि तुम्हारे मन ने उस भूमि को ही सुख मान लिया है इसलिए तुम सामान्य वस्तुओं में सुख की तलाश करो जीवन का परमानंद तुम पा जाओगे सुख को देखो यह है कहां भगवद गीता में तो बड़े स्पष्ट रूप से नवम अध्याय में कहते हैं त्रैविद्या सोम पहा पुति यज्ञे यज्ञवा स्वर्गतिम प्रार्थयंती जो लोग विविध प्रकार के यज्ञों का संपादन करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं ते पुण्यमा साध्य ते पुणिमा साध्य वो वहां पर क्या खाते हैं स्वर्ग से सुख मिलता है का वो अपने पुण्यों का ही आस्वादन कर दिया और बाद में क्या होता है छीणे पुण्य मर्तलो कमी और पुण्यों के क्षीण हो जाने के बाद में फिर वे इसी धरती पर आकर के गिरते तो इस इंद्रोक को लेकर मैं क्या करूंगा अरे मेरा तो जो परमानंद है वो परमात्मा है मेरे तो परमानंद भगवान श्री राम जी सच्चदानंद जिन्हें सच्चदानंद का परमानंद मिल गया वो दुनिया की भौतिक वस्तुओं में आनंद की तलाश नहीं करता हमारो धन्य राधा राधा राधा राधा हमारो जीवन धन्य राधा राधा राधा राधा राधा जीवन धन्य राधा राधा राधा राधा राधा धन्य धन्य राधा राधा राधा राधा राधा जीवन धन्य राधा राधा राधा राधा राधा हमारो राधा राीवन महर्षि नारद जी ने कह प्रिय वचन काम नारद जी ने काम को वहां से भेज दिया और उसके बाद में नारद जी के मन में सचमुच में अभिमान पैदा हो गया माया बड़ी विचित्र है किसको नहीं लग जाए नारद जी महाराज के भी मन में आ गया कि सचमुच में लगता है मैं शंकर जी से आगे हो गया हूँ अब नारद जी महाराज वहाँ से चले और सोचा कि ये बात में आशुतोष और ढरदानी बाबा विश्वनाथ को तो बता दूं। अब उन्होंने शंकर जी से अपनी बराबरी करने की कंपटीशन कर ली शंकर जी बड़ी ऊंचाई में स्थित साक्षात भगवान है नारद जी का स्वागत किया हाथ जोड़े आश्रम पर बैठाया अब नारद जी से कुशल मंगल समाचार पूछा बोले वो तो सब आपकी कृपा से ठीक है अब वो बात कैसे चले नाराज जी कि हमने भी काम को जीत लिया जैसे आपने जीता था तो जब कोई बात नहीं चली तो नाराज जी ने खुद ही छोड़ दी वैसे तो सब ठीक है नहीं। देवता ना ये बिना काम के बीच में बिघड़ डालते हैं अपनी कथा शुरू कर दी शंकर जी ने कहा क्या हुआ कहा कि महाराज मैं भी आपकी तरह समाधि में बैठा हुआ था बस वही जो आपके साथ में किया था मेरे साथ में भी किया अफसरा और ये वो फलाना ढिकाना लेकर के वसंत ऋतु को पैदा कर दिया महाराज ऐसी ऐसी अफसरा थी अब आपको क्या बताएं कैसे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने और कौन कौन सी रागें गा रही थी कैसे कैसे वो नृत्य कर रही थी अब ये वो लेकिन मैं भी तो नारद हूं कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर ऊपर एक नहीं चली और महाराज एक बात बताऊं मैंने काम को तो जीत लिया लेकिन आपको बाद में क्रोध आ गया था ना आपने काम को जला के खा कर दिया मैंने उसको भी छोड़ दिया इस मामले में मैं एक कदम आगे बढ़ गया संत जब किसी संत की प्रशंसा सुनता है प्रसन्न होता है नारद जी बोले शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए पर उनको ये तो कहीं हिल ना जाए इसलिए उनके कल्याण की भावना से महर्षि नारद जी को एक सुझाव दिया शंकर जी ने और बड़ी पूर्वक कि बारी बारे बिन बो मु जिमी ये चरित सुनायह मोही जन हरी सुना और चले प्रसंग दुरा तबहू महाराज में करबद्ध से प्रार्थना करता हूं बस एक ही निवेदन है कि जिस भाषा शैली में आपने ये कथा मुझे सुनाई है इस भाषा शैली में आप भूल करके भी कभी नारायण को मत सुनाना लोग कहते हैं कि शंकर जी ने मना कर दिया ये बात को सुनाना नहीं मुझे यह लगता है कि नारद जी को मना नहीं किया उन्होंने उसमें ये लिखा और यह लिखा जिमी और तिमी जिमी यह जिस भाषा शैली के साथ में आप सुना रहे हो जिसमें बार बार अभिमान झलक रहा है उस भाषा से तिमी जन हरे ही सुना सुनाना लेकिन जिमी और तिमी सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुझे बचपन की याद आती है गंजवा शरदा नौलक्खी में परम सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दाद जी महाराज के संत में हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं छोटी सी मेरी दीक्षा हुई थी और हमारे पूज्य गुरुदेव को संतों की सेवा का बहुत चाव था तो संतों की जमातें आती रहती थी वहां पर तो कभी कभी उनकी भाषा सुनने का अवसर मिलता था वो भाषा धीरे धीरे थोड़ी सी समाप्त हो बड़े बड़े त्यागी संत नौलखी गुदा में पदारते थे और जब वो संत आए किसी का यहाँ आसन लगा किसी का वहाँ आसन लगा तो संत लोग परस्पर जो चर्चा करते थे ना तो एक संत जी कहते थे मेरे राम जी की इच्छा से एक बार हम चार धाम की यात्रा में गए तो फिर हम ट्रेन में बैठे हुए थे तो टीटीआई ने पूछा टिकट कहा राम जी की इच्छा से टिकट नहीं तो टीटीआई ने कहा राम जी की इच्छा से राम जी की इच्छा से आप उतर जाओ भाषा शैली कैसी होती थी जो भी बात कहते हैं उसमें राम जी को आगे खड़ देते थे अब राम जी कहते रामेश्वर के लिए गया तो भी राम जी की इच्छा से अब इसमें कोई गलती भी हो गई तो भी राम जी की इच्छा से तो राम जी कहते थे चल तूने अच्छाया जब मुझे समाप्त किए तो बोतनी बुराइयों को भी मैं कोई बात संतों की बड़ी अद्भुत भाषा शैली होती थी तो महाराज बड़ी सुंदर बात शंकर जी ने एक जन हरे ही सुनायू का बहु चलाए प्रसंग प्रसंग भी चल जाए तो क्या छुपाना बोले अभिमान को छुपा लेना लेकिन शंभु बचन मुनिमन नहीं भाए और तब बिर के लोग अच्छा उपदेश कभी कभी अच्छा नहीं लगता अभिमानी व्यक्ति को ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने भी कहा बेटा तेरे कल्याण में तू तो वही है जो शंकर जी ने कहा वो भी भला कम मानने वाले थे तो जहां बस श्रीनिवास श्रुतिनाथ भगवान जी का तो स्वभाव है कि वो संतों का आगर आगे बढ़ करके करते हैं तो भगवान नारायण आगे बढ़े पहले उन्हें ध्यान नहीं देते होंगे नाराज जी की ऐसा रिस्पेक्ट तो हमें पहले भी मिलती रही पर अब नाराज का ध्यान गया बोले ये इसलिए मिल रही रिस्पेक्ट क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया है भगवान नारायण को अंदर लेकर के आया और उसके बाद में आसन दिया आइए ब्राजी महाराज मेरे आसन पर भगवान नीचे खड़े हो गए पर ब्राजी ये तो भगवान का स्वभाव है कि वो संतों से कहते हैं आइए आप मेरे आसन पर ही बैठो पर नारद जी पहले कभी भगवान के आसन पर बैठे तो नहीं थे नहीं नहीं जय जय आप भी विराजो हम तो आपके चरणों के सेवक हैं आपके चरणों में बैठेंगे चरणों में बैठ जाते थे लेकिन आज नारद जी को लगा कि जब शंकर जी के बगल में बैठ सकते हैं तो हम शंकर जी से कोई कम थोड़ी इसलिए बैठे आसन रिस ही बैठे गए बगल में हाँ थोड़ा खिसको तो धर और उसके बाद में नारायण जी के बगल में बैठ गए अब उन्होंने फिर कामचरित्र नारायण सभा के जद्यपि प्रथम बाराजी से वो राी जो संत निरंतर रामचरित गाया करता था वो अब क्या गा रहा है काम चरित नारद कामचरित नारायण भगवान नारद ने और भी जरा प्रशंसा कर दिया अरे महाराज तुम समील धीर मुन आपकी बात ये तुम रे सुमरण ते मोह मार मद मान महाराज जी आप तो ऐसे संत हैं कि आपको स्मरण करने से ये मोह काम क्रोध मदलोभ तो आप जैसे संतों को स्मरण करने से मिट जाते हैं वो नाराज जी के जीवने में घुस्से बैठेंगे मार अब किसी ने पूछा कि बाबा जी भगवान का काम तो है साधक को पवित्र बनाना और ये अभिमान को और बढ़ा रहे हैं भगवान तो अभिमान को नष्ट करते शंकर जी के पास में एक बात हुई थी नारद जी जब गए शंकर जी ने समझाने की चेष्टा की नारद जी जब नहीं माने शंकर जी उनके मुख की आकृति को समझ करके देख करके समझ गए कि ये अभिमान आ गया और ध्यातो विषया अनुपुंसा संगस्ते सुप जायते संगात संजायते कामहा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात भवत सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृत भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशति विषयों का चिंतन जब व्यक्ति करता है तो विषयों को प्राप्त करने की अभी जग जाती है और जब वो विषय उपलब्ध नहीं होते हैं क्रोध पैदा होता है मति मारी जाती है भगवान से विपरीत होकर के पतित हो जाता है प्राणी ने जो रास्ता पकड़ा है वो पतन का रास्ता है लेकिन भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणशति जरा देखें अब क्या होता है भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि रास्ते पर चलने वाला पतन हो जाता है तो अब देखें भगवान क्या करते हैं भगवान ने तो और जरा अभिमान बढ़ा दिया ये अभिमान क्यों बढ़ाया कहा भगवान ने यह सोचा कि जैसे हम लोग गेहूं वगैरह जो गाँव में खेतों में बोलते हैं गेहूं के साथ में धन्यों के साथ में हरियाली पैदा हो जाती है उसके अंदर में दूसरी चीजें भी पैदा हो जाती तो क्या वो उसी समय उखाड़ दी जाती जरा खेती ऊपर जब आ जाती है बढ़ जाती है तब उनकी जड़ें मजबूत हो जाती तब उन्हें उखाड़ा जाता समय तो है ताकि जड़ समेत उखड़ी चली जाए शिव भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ किया तो मामला बिगड़ जाएगा जरा इनके पानी डालो और अभिमान को जरा यह पेड़ जो है ना पौधा जरा और ऊंचा आने दो अभी तो दो कोपड़े पकड़ेंगे तो पत्तियां टूट जाएंगी जड़ बनी रहेगी जरा और बड़ा होने दो उसके बाद मैं पकड़ करके इसको मैं उखाड़ के फेंकूंगा और इसलिए भगवान ने जरा प्रशंसा की और अंकरु गर्भतर उभारी बेग सो में और अंकरु गर्भतर उभारी देख तो लिया नारद जरूर रहे कि सब आपकी कृपा से ही मैंने किया है लेकिन और अंकू गे इसलिए भगवान ने लीला का विस्तार कर दिया वो रास्ते में आ ही रहे थे वहां से वहां तो से आगे चलकर के एक जगह है जिसका नाम है श्रीनगर अभी भी है उत्तराखंड में उसका निर्माण किया और कितना बड़ा निर्माण किया ऐसा नहीं कि दो चार उसका दिल्ली से भी बड़ा शहर बनाया नती जो जन विस्तार श्रीनिवास अधिक और शोभा विधे प्रकाश सत्य जोजन सत्य जोजन चार सौ कोष की दिल्ली है क्या भी? चार सौ कोष में है दिल्ली नहीं चार सौ कोष का नगर बनाया बोले बाबा को परेशान करने के लिए जरूरत क्या थी क्या महात्माओं का पुराने जब एक बात होती है महात्मा में विशेषता होती है वो भले अगर प्रपंच में भी चले जाए तो उनके संस्कार उन्हें बचा देते अवनारजी थे तो साधु शादों की प्राचीन परंपरा यह थी कि वो अगर जाते थे तो न तीर्थों में तो गांव अगर बीच में पड़ जाए तो गांव के बाहर से चले जाते थे, थे। गांव के अंदर जाती नहीं थी तो भगवान ने कहा बेटा इतना बड़ा नगर बनाओ कि बाबा को जानी पड़े सो सौ योजन का नगर बनाया और श्रीनिवास पुड़ते अधिक शोभा निधि राजा अग्नि समाजा श्री विमो अद्भुत विश्व मोहिनी ताज कुमारी श्री मोमोहिजी स्वरूप नियारी करे स्वयं स्वर्ण पुमाला आये महिपाला मुनि मुनिकौत नगर अब भगवान का कौतिक शुरू हो गया कौतकी नगर और कौतकी लोग सब जितने भी है सब नकली डुप्लीकेट लोग एक कामदेव को पराभूत करके आए थे नारद जी अब यहाँ पर बसे कहाँ सुंदर नर नारी जन बहुरत मन से चारों तरफ से बाबा को गिर लिया मुनिकौत की नगर ते गए पूर्वासन जी कहा यार इस रास्ते से तुम्हें कई बार इतना गजब का नगर तुम्हें देखा ही नहीं जितने भी बड़े बड़े राजा हैं सब मेरे चेला है नारद जी आए अब महाराज श्री नदी को पता लगा श्री नदी आगे बढ़कर के संत का स्वागत किया और आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार कहो सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार राजकुमारी को जो ही रखा सामने श्री विमोह जिसरूप निहारी भगवती लक्ष्मी भी जिनके स्वरूप को देख करके विमोहित हो जाए ऐसा स्वरूप था उस कन्या का तो नर जी मोहित हो गए लक्षण ताश विलोक भुलाने चेहरे पर नारजी नहीं गए हैं दो तीन चीजों को ध्यान रखना नारज जी कामाशक्त नहीं हुए नर जी ने जो विवाह की योजना बनाई है उसके पीछे कुछ मूलभूत उद्देश्य है इसलिए नहीं कि वह स्त्री सुख चाहते थे बहुत स्वरूपवान कन्या थी इसलिए उसके साथ में शादी करना चाहते थे ऐसा एक भी कारण नहीं लक्षणताश को बुलाए उसके लक्षणों पर ध्यान दिया ध्यान रखना संत के पास में आप जब भी जाएं तो एक ही चीज मांगना क्या मांगोगे संत के पास जाके उनके संत के पास जाना तो कहना भगवान की भक्ति प्रदान करो अब लोग कहते हैं महाराज बच्चा नहीं है बच्चा महात्मा खुद ही बच्चा नहीं तुमको बच्चा कहा ऐसी चीजें मांगते हो जो उनके पास में है ही नहीं लोग कहते हैं कि महाराज फैक्ट्री नहीं चलती महात्माओं को खुद ही फैक्ट्री नहीं है तुम्हारी फैक्ट्री कहा महात्माओं के पास में एक ही चीज है शो बतू पाई और वो है भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल गुन खानी बिन सत्संग संतों से मांगना तो केवल भक्ति मांगना दूसरी चीजें मांगोगे तो रोंग स्टेशन पर रोंग दिया पर आप अब सिंह महाराज के पास में महात्माओं के पास में पांच चीजें होती हैं सत्संगत में जाओगे तो पांच चीजें मिलेगी कौन कौन सी कहामती कीरती गति भूति भलाई और जो जे जतन जहा पाई और सो जानव सतसंग प्रभा और लोग आने उपाय सत्संग संतों के पास में पांच मिलती है मति अच्छे विचार संतों के पास बैठने पर अच्छे विचार पैदा आपको कीर्ति मिलेगी संतों के पास जाओगे तो संत के पास से मत्था टेक के आओगे तो लोग निश्चित रूप से समझेंगे भला मानस है सत्संग करता है मति कीर्ति गति संतों के पास में बैठने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती अच्छी गति होती मती कीरति गति भूति संपदा मिलती है कौन सी संपदा मिलती है संत कौन सी संपदा देते हैं का मेरो धने राधा नामो अधार राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली लूटना हो तो लूट लो यारो शोर मचाऊ महात्मा ये मणि रुपए पैसे के पास मतदा मति कीरती गति भूति संपदा रामनाम की संपदा और आपके नेचर को परिवर्तित कर देते हैं संत भलाई जीवन में भलाई की भावना पैदा हो जाती है संतों के पास नरची में ये पांचों चीजें थी ऐसी मति थी जो निरंतर नारायण में ही लगी रहती थी ऐसी नाराज जी की कीर्ति है कि एक भी पुरान नारद जी के बिना शुरू नहीं होता गति नाराज जी की ऐसी है जब चाहे तब नारायण के लोक में सीधे पहुंचते हैं कोई रोक नहीं सकता और संपदा राम नाम की इतनी है कि नारायण नारायण अगर कोई बोलता हुआ आ जाए तो आपको नारद जी की याद जाएगी निरंतर नारायण नाम को स्मरण कर और भलाई छह महीने तक सोने रहने सोते रहने वाले कुंभकर्ण को भी जाकर के वो राम का मेडिटेशन सिखा देते राम रूप गुण सुमृत मगन भय उठ एक कितने अद्भुत संत हैं। लेकिन यहां आते ही उनकी गति बदल गई अभिमान का प्रवेश होते ही सारी अच्छाइयां चली जाती हैं। अहंकार विमूढ़त्मा करता हमित मनते अहंकार अति दुखद ड्रमर हुआ दम्भ कपट मदमान नहरुआ मानस रोगों में वर्णन किया नारद जी के पास में जो जो पांच विशेषताएं थी सब चली गई मती चली गई जो बिल्कुल उन्होंने राम जी का हाथ तो देखा नारद जी ने ऐसा कोई नहीं होगा कृष्ण जी का हाथ तो देखा सीता जी का हाथ तो देखा पार्वती जी का हाथ तो देखा और कभी भी बात नारद का नाम ही हिंदी वाले लोग कहते हैं कि नारद जिसकी वाणी कभी रद होती हो वो नारद है और संस्कृत में कहते हैं नाराम ददातिशा नारदा जो निरंतर गान का ज्ञान का वितरण करता रहता है वो नारद है और लक्षण ताश भुलाने क्या लक्षण थे क्या पढ़ाने उन्होंने लक्षण का करते हो बाबा जी लिखते कि जो एक ही बर अमर सोई हो जो एक ही बर हमारे सोई हो सम भूमि ही जितब नको समय भूमे ते जितब नको सेव सकल चरा चरिता सेव सकल चरा चलता पर सील निधि कन्या बड़ सी निधि कन्या जा सी निधि कन्या जाई जो यही बड़े अमर सु हुई, हुई। कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जिसके जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया अभिमान के कारण कि जिसकी शादी इस कन्या के साथ में हो जाएगी वो अमर हो जाएगा लिखा था जो अमर होगा ऑलरेडी उसके साथ में उसकी शादी होगी पर उन्होंने सोचा नहीं ये उसको अमर बना देंगे इसकी शादी हो जाएगी तो अमर सो जो यही बड़े अमर सुई हुई और दूसरी चीज लिखी हुई थी समर भूम तक हुई इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिससे रणभूमि में कोई जीत ना पाता होगा अपराधी जो होगा नारद जी ने यह पढ़ा कि जिसके साथ में इस कन्या की शादी हो जाएगी वो अपराधी हो जाएगा उल्टा पढ़ा सकल चरा चरिता लिखा हुआ ये था कि इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिसकी चर अचर समस्त प्राणी पूजा करते होंगे। नरद जी ने पढ़ लिया कि जिसके साथ में उसकी शादी हो जाएगी वो संपूर्ण जगत का चर अचर चर, चराचर का बंधनी हो जाएगा नरद जी ने कहा वैसे तो मैं भगवान शंकर जी के बराबर हूं बस जय दो तीन चीजों की कमी है ये और मुझे मिल जाए बस हो जाने दो पूरा काम हो जाएगा नारद जी के मन में उस कन्या के साथ में विवाह की जो भावना जगी है कामाशक्त मन से नहीं जगी इसलिए नहीं कि मैं ये बहुत सुंदर है तो सड़की के साथ मैं में मैं शादी कर लू वो जो तीन चीजें हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा चर अचर मेरी पूजा करेगी और मैं अपराधी इन तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए नारद जी ने मन में विचार बनाया कि मैं इसके साथ में शादी कर नारद जी के मन में यह चिंतन इस भावना से देगा और नारद जी महाराज ने आज जीवन में एक वो काम किया संत कभी झूठ नहीं बोलता नारद जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले आज नारद जी ने पहली बार झूठ बोला लक्षण सब बेचारे रखे और कछु के बनाए भूपा जो अच्छे लक्षण थे ये जो बातें अभी बताई ना तीनों ये बताई नहीं पिताजी को कि आपकी बेटी के हाथ में ये लिखा है सब गुप चुप अंदर रख लिया और हाँ महाराज आपकी बेटी तो सब लक्षण संपन्न है जहां जाएगी घर अच्छा रहेगा आपका नाम करेगी और बड़ी आचरणवान होगी और क्या क्या गुण बनाए ऐसी लक्षण सब विचार कछुक बनाए भूपसन इधर उधर की बातें बना करके और मुनिमन चले सोच मन माही श्रीमद भागवत में महर्षि नारद जी को देख करके सनकाद्य सिद्धि कहते हैं कि तवेदम मुक्त संघस से नोचतम इधानीम जन। आप गिंत दिखलाई पड़ रहे हैं और तवेदम आप जैसे सत्पुरुष जो मुक्त संग है उनको चिंतित नहीं होना चाहिए और नारद चले सोचे मन मान सोच में भर गए क्या सोच किस बात की चिंता कि हे विधि ये, ये कन्या मुझे कैसे मिल जाए मेरी शादी उसके साथ में कैसे हो तो नारी ने चिंतन किया के यही अवसर चाहिए परम शोभा विशाल और ये विलोक री जय कु तब जे समय मुझे स्वरूप चाहिए सौंदर्यता चाहिए कहा संत का जो आचरण होता है ना कितनी रक्षा करता है उसका जो तुम जीवन में आचरण को पालते हो ना संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट थे इन आवर लाइफ नारद के संस्कार नहीं छोड़े विषम परिस्थितियों में उनको किसकी याद आई? जिसका वो संग करते थे नारायण की याद आई कि यही अवसर सहाय सु मोरे हित हरिशम नहीं कोहू नारायण के अलावा मेरा हित ऐसे कोई हो नहीं सकता मैं उन्हीं के पास में चलता हूं मेरी इस मनोभिलाषा को बेही पूर्ण करेंगे नारद जी महाराज चिंतन कर रहे थे नारद जी की मति चली गई और इस प्रकरण के बाद में नारद जी जोकर की तरह बन गए अगर किसी को कोई सुबह सुबह नारद कह दे तो वो व्यक्ति झगड़ जाएगा आत्म मुझे नारद को कहा मती चली गई कीर्ति चली गई और गति जो नारद जी एक पल में नारायण के लोग को पहुंच जाते हैं वो कहते हैं हुई है जात गहरु अति भाई यदि मैंने कहीं नारायण लोक में जाने का मैंने प्रयत्न किया तो बड़ी विलंब हो जाएगी तब तक यहां कहीं शादी ना हो जाए नहीं तो मैं हाथ मलता रह जाऊं इसलिए वहीं प्रण ने भगवान नारायण को याद किया शांताकार पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघे वर्णम सुभा लक्ष्मीकांतम कमल नयनमीर्म्यम बंदे विष्णु भाव भय सर्वलो भगवान और भगवान जी भी कौत की है मुनि कौत नगर कौत रहने वाले लोक कौत और भगवान भी अच्छे मूड में आए हैं प्रगुटे प्रभु को तुकी कृपा भगवान भी कौत्की है कृपाल पूछा महाराज बताइए क्या बात है क्या महाराज थोड़ा समय कम है इसलिए जल्दी से मैं अपनी बात कह देना चाहता हूं मुझे बड़ा जरूरी काम आ गया बोले क्या आप तो जानते हो घर में अगर कोई काम पड़ जाए तो पास पड़ोस के जो अपने सगे होते हैं उन्हीं से मांगा जाता है अब दूसरे से तो मांगा नहीं जाता अब मेरे घर में भी कुछ काम पड़ गया बोले आपका घर भी है बाबा ये तो पहली बार मुझे पता लगे क्या काम पड़ गया का कि कहा कि महाराज क्या शादी अच्छा आपके बच्चे भी कहा नहीं दूसरे के नहीं अभी तो मेरी ही शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो अच्छा अच्छा आपकी शादी है बोले आप तो ले बताइए क्या चाहिए आपको आप हमारा तो सब कुछ आपके लिए क्या बोले कुछ नहीं बस आई वॉन्ट योर ब्यूटीफुल फेस प्लीज आपका सुंदर चेहरा चाहता हूँ आज तक किसी ने ये मांगा किसी के पास में जाकर के साहब अपना चेहरा दे दो मुझे अब भगवान नारायण के सामने खड़े होकर के नारायण का भक्त क्या कह रहा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं यही अवसर चाहिए वो आपन रूप देव ही और आन भात नहीं भक्ति को बड़ी दुख दुख लगा कि भक्ति पुत्र नारदा ये मेरा बेटा है और ये माया क्या कर रही भगवान के सामने से नचा रही भक्ति ने कहा देख माया तू अच्छा नहीं कर रही मेरे बेटे को तू इस तरह से भगवान नारायण के सामने प्रस्तुत कर रही का मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की आज्ञा है देखो तुम्हारी जो भी आज्ञा हो भगवान की ठीक है लेकिन ये मेरा बेटा है इसलिए मेरा भी कुछ हक बनता है आपसे कहने का बोले बोलो ना आप क्या चाहती हो एक पल के लिए आप कृपा करके इसके मस्तक मस्तक्ष होता तो जाओ भगवान के सामने खड़ा है। तो बोले फिर क्या करूंगी एक पल के लिए मैं बैठूंगी केवल एक चौपाई इसके जीव से बुलवाऊंगी तो उसके बाद में तुझे जो आए तू कर लेना जो आए तू कर लेना मेरी एक चौपाई तेरी सौ चौपाइयों पर भारी पड़ेगी तो माया ने भी कहा चल आ बैठ जा तो माया उतरी नीचे भक्ति महाराणी जी बैठी नाराज जी की आंखों से आंसू छल छला उठे दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से पूछते क्या कहते हैं भगवान से कि जय ही विधि नोए करहू सुबे गे तो करहू सुबह गे दास में तो, में तो में रोते हुए चरणों में लिपट गए नाजी प्रभु तो मैं आपका सेवक बक हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम है मेरा हित किसमें है अहित किसमें आपके अलावा मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता मैं क्या बोल रहा हूं मुझे कुछ होश नहीं है जि विधिनाथ हो रहा जल्दी कर दीजिए उसको कहीं देर ना हो दास में तोरा मैं आपका दास हूं भक्ति महारानी ने संबंध बता दिया कि मैं दास भक्ति का उपासक हूं आपका और और मोरे बालक जब नाबालिग बच्चा होता है तो पेरेंट्स को उसके बारे में निर्णय लेने का पूरा हक होता है नारद जी ने कहा अपना रूप मुझे दे दो ताकि मेरी शादी हो जाए मेरा हित कर दो भगवान जी ने कहा मैं हित तो करता नहीं खपड़ी गजब की बात कर रहे हैं आप हित नहीं करते अहित तो करते हो क्या बोले ना मैं अहित भी नहीं करता आप बोल क्या रहे आप हित भी नहीं करते अहित भी नहीं करते कुछ करते हो कि नहीं कहा जय ही विधि हुई है पारा मैं ना हित करता हूं ना अहित करता हूं हित तो दुनिया के लोग माता पिता करते हैं लेकिन ईश्वर तो परम हित करता है हित परलोक लोक, लोक पित माता पितु ना मैं हित करता हूं ना अहित करता हूं तो फिर करते क्या है कहा जी विधि हुई है पारा और नारद सुनू तुम्हारे जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा हम वही करेंगे अब आप जाओ नारद जी को भगवान ने श्रोक प्रदान किए लोग कहते हैं उनको बंदर बना दिया पर विद्वानों का कथन ये है कि भगवान ने केवल बानर का ही रूप नहीं दिया उन्हें अपना भी रूप दिया भगवान से वो कर रहे थे आपन रूप दे प्रमोही भगवान ने कहा मेरे रूप का दर्शन करने का तो अधिकार आप जैसे संतों को ही है मैं रूप तो आपको दे दूंगा लेकिन लोग देख नहीं पाएंगे आप ही देख पाएंगे मेरे रूप मैं दे तो दे रहा हूं आपको रूप लेकिन उसका दर्शन केवल आप कर पाएंगे आप सोच चुके अगर वो बंदर बना दिए गए होते तो नरद जी जान नहीं जाते उनके हाथ पांव दिखाई नहीं पड़ते कुछ तो अपना चेहरा दिखाई पड़ जाता है कि मैं कैसा हूं नाक थोड़ी दिखाई चार हाथ भी तो होंगे इसलिए नारायण का रूप दिया है पर उसका दर्शन नारद जैसे संत ही कर रहे हैं कोई दूसरा कर नहीं सकता और एक बंदर का भी रूप दिया भयानक और वो भी गोरे मुख वाले का नहीं कारे मुख वाले का दिया बंदर बना दिया लेकिन एक रूप रहने दिया जो नारद जी का अपना रूप था ना वो रहने दिया दुनिया के साधारण माँ बाप भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे की जगह हसाई हो तो भगवान नारायण अपने भक्त की जग हसाई कैसे करवाई इसलिए मौन मुनि कौत की जब महर्षि मर, नारद जी उस सभा में पहुंचे तो जो राजा लोग बैठे हुए थे नारद जान सबई सिर बैठे हुए लोगों ने नारद जी को नारद के रूप में ही दर्शन किया तभी तो उनको आगे जाने दिया कहा राजा धार्मिक अहम सिन्निधि जी अपने बेटे की विवाह बेटी की के विवाह के अवसर पर अपने गुरु जी को भी बुलाया होगा नाराज जी तो सबके गुरु है ना जाओ जाओ बाबा आगे अगर उनको ये पता लग जाता कि बाबा भी कंपटीशन में है तो कहते तुम तो पीछे आयो पीछे बैठो लेकिन उन्होंने सोचा महात्मा है ऐसी के लिए आयोजित आगे अब नारद जी महाराज आगे चले गए जी तो आराम से भुजाओं को देख रहे हैं संग चक्र गा पद में दर दिखाई पड़ है सब दिव्य रूप है और शंकर जी के गण आ क्या बात आइए महाराज आइए सबसे श्रेष्ठ आगे का सिंघासन आपके लिए हमें नियुक्त की गए आपको बैठने के लिए आइए मारा आपकी नाशिका तो इतनी प्यारी है कि बारह है भगवान की भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आपकी <laughs> क्या बता आपके कान गजेंद्र के कान फैले हैं आपके सामने मरे। इतने सुंदर आपकी जदपि सुन मुनि अट पटे बानी समुझे नुम सानी आगे बैठ गए नाराज मारा और उधर से वो कन्या आई और कन्या ने जुई सबसे पहली अग्गम भक्ति में नारद जी को देखा तुम्हारे काटे बैदा ने भय करते भयंकर करे, दे। काटे करे दे। देखते ही हृदय क्रोध भाटे जही दिशि बैठे नारद बैठे नारद फूली सो दिश तहिना बिलोकी भूलि ही ना दिलों की भूली। सो भूली तो दे मरकत बदल बहन कर दे ही और देखते हृदय तो क्रोध भाती कन्या को गुस्सा आया कन्या को गुस्सा किस बात पर आया बंदर को देखता मंत्रियों पर गुस्सा आया किसी में अतुल नहीं मेरा स्वयं हो रहा है और सबसे अगली पंक्ति में इस काले मुख वाले बंदर को बैठाए अब बेचारे मंत्रियों को क्या दोष उनको दिखाई पड़े वो काला तब तो देश को ने ही दिखाई दिखाई अब महाराज नारद जी ने की ओर वो देखी मरकट वन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते ही और जयदीसी बैठे नारद फूली सोदी तेना बिलो की फूली बड़ा प्यारा अर्थ संतों ने किया कि संत किसी भी रूप में हो माया संत को तो छोड़ ही देती है संत की लाइन में भी जो लोग बैठ जाते हैं माया उनके ऊपर भी नजर नहीं डालती इसलिए जय दिशी बैठे नारद फूली सो दिशी तेना बिलोकी भूली अब महाराज अब जरा दूसरा भाव देखिए संतों महर्षि नारद जी ने उनको देखा एक संत की दृष्टि पड़ी और संत की दृष्टि का फल उसको मिला उस माया माया भगवती है सम्मोहितम जगत वो भगवान की सेविका है परिचारिका है भगवान की पत्नी नहीं थी माया चेरी है भगवान की लेकिन जब संत की दृष्टि पड़ गई तो भगवान खुश हो गए उस कन्या के ऊपर उस के ऊपर और भगवान नारायण खुद जाकर के धरन धर नृपनता कुंवर हरस में एक संत की पवित्र दृष्टि पड़ने पर उस माया को भी भगवान की उपलब्धि हो गई कितनी बड़ी की बात है अमराज उधर तो शादी आदि होगी और जी महाराज पुनि पुनि मुनि उखलाएंगे गणों ने कहा आप चिंता मत करो महाराज आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल सुंदर कोई है ही नहीं कहीं भी जाने तो लौट करके आपके पास नहीं आएगी अब उधर तो शादी हो गई कन्या गई अब मुनियों ने और गणों ने पूछा शंकर जी के गणों ने कि बाबा किसली बैठे हैं बैठे के लिए किसके साथ कन्या स्वयं वो तो हो गया पीछे देखो अब नारदी ने पीछे मुड़कर के देखा तो लोग दोना पत्थर साफ करके गए शादी हो गई सब लोग गए पीछे कुर्सियां खाली पड़ी अब नारद जी महाराज खोका तुम लोग थोड़ी तो प्रशंसा कर रहे थे घानी सुंदर तुमने कहा कि निज मुख मुको को हो जाए जरा अपना चेहरा देख लो आए हो शादी करने के लिए बंदर की सूरत लेकर के बैठे हो अब संतों के पास में पहले वो दर्पण अर्पण तो होता नहीं था तो महात्मा ने वो जो पानी था थोड़ा काई साफ की और उसी में मुनि जले देख रूप ने जब पावा पहले तुमको अपने रूप का बड़ा भयानक दोबारा में जब उन्होंने देखा तो मुनिजल देख रूप न पावा तदपि हृदय संतोष न आवा फरकत अदर कोप मनवाही सपत चले कमलापति पाही दई श्राप साफ मरे हो जायी जगत मोर उपहस कराई थरथरा उठे कौप, कौप थर के कोप कोप से भदन उनका थरथरा उठा कि इसी वक्त में नारायण के लोक में जाऊंगा मेरी इतनी बड़ी जगत में उपहास कराया तो मैं उन्हें साप कर दूंगा वहीं पर और यदि मेरा साप उनको ना लगा तो मैं इसी दुपट्टे से अपने गले में फांसी लगा करके मर जाऊंगा उनकी देवी पर आत्महत्या करूंगा नारद जी चल दिए भगवदगीता कहते हैं त्रिवधम आग बबूला होकर के ऐसी ट्रेन पकड़ी है जो उन्हें नरक ले जाने वाली है और जाना चाहते हैं वैकुंठ को भगवान समझ गए कि मेरे बच्चा ने मेरे भक्त ने गलत ट्रेन पकड़ है मैं जरा बीच में ही चला जाऊं तो बीच ही पंथ मिले धनजारी और संग रमा भगवान ने बड़े कौथ है ना अकेली चले आते महबाब बाप सो अकेले नहीं आए अपने धो आए सो आए वो राजकुमारी भी अकेली रा, राजकुमारी होती नहीं सो लक्ष्मी जी भी और राजकुमारी और बोई माला भी पड़ी हुई है जिसको नारद जी देख रहे थे कि मेरे गले में पड़ेगी और फिर नारद जी ने नारद जी से भगवान ने पूछा <laughs> महाराज मुनि कहाँ चले बिकल की ना कहाँ जा रहे हैं आप कट करके नारी ने कहा कि मैं जा, जा रहा हूं तो तो जो जो हो, हो, लक्ष्मी है ना इसको भी तुमने ऐसे ही छत पूर्वक किया हमारे भोलेनाथ कितना स्वरूप कर पूर्ण गौरव करनावतान आपने क्या किया बना दिया और बाद में अपनी लक्ष्मी को ले लिया आप रामा मणिचारू आपने लक्ष्मी को भी लिया और वो कौस्तु मणि खट्ट से अपना गला आगे कर दिया ये तो मुझे दे दो इसलिए स्वार्थ साधक कुटर तुम सदा कपट में व्यवहार तुम अभी से नहीं पहले से ही स्वार्थी हो कुटिल हो कपट का व्यवहार करने वाले हो लेकिन फले भवन अब बैन भी आपने बड़े अच्छे घर में बयान दिया है पावा हो आज मैं तुमको फल दूंगा बयाना पुराने जमाने में चलता था गाँव में जब शादी होती थी ना तो घरों में बयाना जो दिया जाता था लोग सहयोग के लिए देते बहुत परिणाम मिलेगा पर मना करो तुम सोई इसलिए आज तुमको भी कोई श्राप देने वाला मिला सावधान हो जाता भगवान मुस्कुरा तो बड़े महान संत है आप श्राप दे कैसे आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं मैं श्राप दूंगा कामराज दे ही दो फिर आप देर मत करो जल्दी दे दू भगवान ने अपना आंचल फैला दिया महाराज श्राप तो नारद जी ने श्राप दिया बनचे जवन धर देहा बनचे उमो ही जवन धर दे हा। बंचे सोई सोईतनुर हो साप ममोरे बंजू मो जवन धरते हा सोई धर हो साप मम बंश्यू मो जवन धर देहा सोई धर हो साप मम थे होवन धर देहा कपिया तिपि तुम तीन हमारी तरह गी से सहाय तुम्हारी कपिया तिथि तीन हमारी है की मैं तुम्हें साफ देता हूँ नारायण कि बंचू मोही जवन देहा तुम मुझे इस कन्या से विरत करने के लिए ईश्वर होकर के मनुष्य बनकर के धरती पर उतरे इतने निचले स्तर पर तुम उतर कर करके आए हम तुम्हें साफ देते हैं अब तुम्हें इंसान बनकर के ही धरती पर जाना पड़ेगा भगवान मुस्कुराए हाथ में कुछ पुष्प थे नारदी के ऊपर क्या गजब का आपने वरदान दिया वरदान अरे मैंने साफ जो है चिंतन करो महाराज साफ नहीं है हमारे लिए तो बड़ी दुर्लभ चीज है क्या बड़े भाग्य मां परे पावा महाराज मानव जीवन की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ यू तो मैं धरती पर कई बार अवतार लेकर के आया हूँ नारायण मैं कई बार कभी कक्षप अवतार में आया कभी मत्स्य अवतार में आया कभी बराह रूप में आया जैसे तैसे बना भी मनुष्य तो बामन रूप में बना एक बार आया तो में आया। अवतार तो मेरे हुए। के रूप में अवतारेवताओं के लिए यही दुर्लभ है पर आपने वो वरदान दे दिया इससे बड़ी चीज उपलब्धि हो, हो क्या सकती है नारद जी ने अपना मस्तक ठोका बोले यार हमने तो गलती सुन को सतमुत वरदान दे दिया सुनो सुनो अमेर तुम्हें दोबारा साथ दे रहा हूं कहते तो महाराज वो भी कोई उपयोगी ही हुआ तुम ममी अ पक तुम भारी बिल तुम हो दुखारी पेकार तीन तुम्हें भारी सारी बे तुम हो दुखारी मेरा दिल दुखा तो इस कन्या के साथ में शादी मैं करता हूं, तो हूं वाह वाह दयालु हो तो आप जैसा संत हो यह तो गजब का वरदान दिया आपने कहा वरदान नहीं है साफ है बोले नहीं महाराज आपको क्या पता है, बड़ा का है बोले क्या बोले हम तो ये सोच रहे थे कि आप ये कहने वाले हैं मनुष्य तो बनोगे जैसे मैं अविवाहित रह गया उसी तरह से जिंदगी भर तुम अविवाहित रहोगे लेकिन आप खुद तो करोगा तो तो अच्छा इसका, मतलब तो इसका मतलब पत्नी अच्छी होगी ये आपने दो वरदान दिया कि मेरी शादी भी होगी और पत्नी भी अच्छी होगी तभी तो मैं उसके लिए रहूंगा नहीं तो मरे कर्कशा नारी खसम हुआ है मरे निकट मरे बैल गरियाओं मरे वो अड़ियल हमारे काशी के जो है ना वाराणसी की कभी भी की गई मरे है। जो नारी कर्कशाह हो बेचारा पति ऑफिस से आए ना पानी को ना चाय को अभी ये रह गया वो रह गया तुम्हें पता नहीं रहता बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता मैं तो परेशान हो गई पानी कौन से पाप थी तुम्हारे साथ में हमारा फंदा पड़ गया पानी को पूछा ना किसको कभी लगता है कि मरे कर्क सा नारी ऐसी कर्क सा नारी मर जाए तो मत रोना रोने वाले को पाप लगेगा लगता नारियों के लिए लिखा है आ, नहीं नहीं पतियों के भी लिखा है जरा मुस्कराना मत आप लोगों के लिए भी लिखा है क्या मरे वो है खसम निखत्तू। जो निखट्टू खत्म हो बच्चों के लिए दो जून की रोटी नहीं तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं पर अपनी शराब चढ़ा करके नाली में ना करता कर हो, जुआ खेल रहा हो ऐसा ख़तम मर जाए मतरोना नहीं पाप लगेगा हम नहीं कहते नावानी की बात नहीं ये तो कभी की बात है खसम हुआ है मरे अब देखो अगर आपकी बात करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा इसलिए दिल्ली की मैं बात करता नहीं बेरीवाल की भी बात नहीं करूँगा हाँ नहीं तो हमारी बेरीवाल की माता है कहेंगे महाराज तो मैं आप लोगों की बात नहीं करता मैं तो अपने बनारस की बात कर लेता हूँ तो नाश्ता बना देना खुद बना लेना मुझे बिल्कुल उल्टा काम करना एक दिन श्रीमान जी ने पेपर में पढ़ा गंगा जी में बाढ़ आ गई है तो उनका सुनो वैसे तो, तो तुम मेरी बात नहीं मानती हो तुम्हारी आदत है लेकिन आज गंगा जी में बाढ़ ज्यादा है आज मत जाना और अगर सुना ना गहरे में मत जाना और उनका तो नियम था संकल्प था कि श्रीमान जी जो कुछ कहे उससे उल्टे चलना जो ही श्रीमान जी गए स्कूटर पर चढ़ करके उन्हें तत्काल उठाई ढोल की छम छम करते हुए कहा मना क्यों किया जरूर जाऊंगी हरियाली चीजें जरूर जाऊंगे जा, जरू गई अब उनको ध्यान आया श्रीमान जी ने मना किया था अंदर मत घुसना सो अंदर भी घुस गई अब गंगा जी थोड़ी ज्यादा पति लेकिन गंगा जी अब गंगा जी उनको बहा अब जब वो बह गई तो किसी तट पर खड़े हुए परिचित आदमी ने उनके श्रीमान जी को फोन किया कि आप श्रीमती जी गई गंगा जी बह गई अब बेचारे हड़बड़ाए से पत्नी को खोज रहे थे और खोजते खोजते उधर खोज रहे थे जिधर से धारा आ रही थी अरे मेरे भाई जब कोई बहेगा तो उधर जाएगा ना जिधर धार जा रही है उल्टे खोज रहे थे नदी के धार में तट पर खड़े हुए लोगों ने कहा कि श्रीमान जी क्या हुआ कहा मेरी श्रीमती जी बह गई हैं उनको हम खोज रहे थे मेरे बाप उधर खोजना जिधर को धारा जा रही का मेरी तुम नहीं जानते मेरी श्रीमती जी के बारे में वो कभी सीधी चली ही नहीं है वो बहेंगी भी तो उल्टी ही बहेंगी सीधी तो तुम्हें आपकी बात नहीं है बाहर की बात है तो इसलिए भगवान ने कहा इसका मतलब मेरी पत्नी ऐसी नहीं होगी कि नारी विरहतम हो दुखारी पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारि श्रीमदभागवत में सरस्वत्याम तपस्ते से नाम कितनी तपस्या की है ऋषि ने तब आदित्य पत्नी को ने प्राप्त किया देवहूति कर्दम ऋषि ने तपस्या की और देवहूति को प्राप्त करने में कितनी तपस्या की इसका मतलब मेरी पत्नी अच्छी होगी ना ने सोचा हाँ यार इनको तो यही सांप देना चाहिए था कि इनकी शादी ही नहीं होगी अब अब मैं तुम्हें कहाता हूँ याद रखोगे दे दो आज आपकी बड़ी कृपा खुल रही है और मैं भी हाथ पसार के खड़ा कपिया की तुम्हें कीने कामार कपिया कृति तुम कीने हमारी कह से सहए तुमारी कपिया कृति तुम कीने हमारी कहे है से सहाय तुम्हारी कपिया कृति तुम सिारी सहायता तुम्हारी। मुझे आपने बंदर बना दिया आप निकम्मा समझते हो बंदरों हम तुम्हें सांप देते हैं जब विपत्तियों के समय पर तुम जंगल में भटकते फिरोगे उस समय ये बंदर ही तुम्हारे खाम आएंगे दूसरा कोई नहीं आएगा तो भगवान का जय हो महर्षि नारद जी जय हो जय हो आप का क्या हुआ कहा यह बड़ा गदब का बरदान दिया आपने शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो सहोदरो सगा भाई भी साथ छोड़ देता है और आपने तो कहा बंदर भी मेरी मदद करेंगे वाह क्या बात है एक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय संत थे प्रतिवादी भयंकराचार्य जी महाराज वो बड़े गजब की तर्क की बातें करते थे लोग रह जाते थे एक बार उन्होंने कहा कि बोलो सुहागपुर में थे हम मध्य प्रदेश में महाराज जी आए हुए थे कब बताओ महाराज जी ने बंदरों की सेना क्यों ली भगवान राम नहीं। जी ने कहा ज्यादा ताकत होगी नहीं ज्यादा ताकत नहीं होती कुत्तों की सेना बनानी चाहिए कुत्ते देखो, कितनी, बफादार कितनी ताकत होती क्यों बनाई क्या कुत्तों में संगठन नहीं होता है एक कुत्ते को देखेंगे तो दूसरा कुत्ता भूख उठेगा और बंदर के एक बच्चे को जरा छेड़ के देखना कभी सावधानी से छेड़ना हमने चिड़ा था एक बार वृंदावन एक छोटे बच्चे को ऐसे मार दिया तो सोदामा उधर वाले में एक बंदर था बड़ा बड़ा ऐसा फुलाया और से एक छलांग लगाई सीधे आ गया चल एक बच्चे ने आवाज लगाई आस पास से कम से कम पचास बंदर इकट्ठे हुए तुम्हें तो भागा चंद्र निवास में चला गया बच्चे नहीं तो मेरी होली हो जाती तो कहने का मतलब ये है कि बंदरों में संगठन होता है घे शक्ति संगठन में शक्ति कपि कल तुम कपृत हमारी करे हैं है तुम्हारी भगवान ने देखा मुझे जो कुछ चाहिए था वो तुमने नाराज जी से करवा लिया उसके बाद में अब भगवान अपने सहस रूप में स्थित हुए और तब भगवान ने क्या किया तब हरि माया दूर निवार ने नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव था उसे हटाया नहीं तह रमा न राजकुमार ना तो लक्ष्मी जी ना राजकुमारी भगवान नारायण अकेले पद्म आत्मबोध हुआ, आत्म हुआ नारदी को मुनि अखुलाये उठाते नारद जी भगवान के चरणों में फपक करके रो उठी आप मेरे इष्ट देव हैं भगवान ये मैंने क्या किया मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे कहे मुनि पाप में टहके मेरे भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही का नारद जी अपनी गलती सुधारो पहले तुम यह देखो तुम्हारी गलती की शुरुआत कहां से हुई है गलती की शुरुआत पार्वती जी की गलती कहां से हुई है सती के रूप में कथा नहीं सुनी तो कहां से सुधारी उन्हें कथा सुनकर के अपनी गलती को सुधार सुधारे सूर्य मूल जड़ को पकड़ो नारद जी आपसे गलती कहां हुई है? है जहां से आपने अपने आप को शंकर जी से भी मानस मिल लिया नारद जी आप अभिमान को समाप्त कर दो भगवान शिव को परमाराध मन करके और संतों ने अलग अलग काम की नाम लिए हैं कि भगवान शंकर जी का सतनाम क्या है बोले राम नाम सत्य है तो राम नाम का जाप करो और दुर्गा एक पुस्तक मिलती है शिव से सतना भगवान शंकर जी के सौ नामों की एक नामावली है उनको स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाती नारद जी महाराज के कहते हैं तो बताया कि नारद सात दिन इकबारा कलप एक तेहलग अवतारा गिरिजा चकित सुनबानी नारद विष्णु भगत सुनी तो वहां पर अब नारद जी महाराज भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद में जब लौट रहे थे तो उनको फिर वो तब हरिगण जो गण थे ना वो दिखलाई पड़े नारद जी को सौम रूप में देखा वो चरणों में आकर के गिर पड़े कहा कि महाराज आपने हमें सांप दे दिया है आप कुछ कृपा करो कहा चिंता मत करो भगवान नारायण अवतार लेंगे तुम्हारा कल्याण करेंगे महर्षि नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए वहां पर भगवान का अवतार हुआ है और अब मैं पार्वती जी आपको वो कथा सुना रहा हूं उस परमात्मा की कथा सुना जिसके रूप को तुमने देखा था वो इनसे भी परे थे मनु मनु अरु अरु सतुरुपा स्वयं भूमनु अरुशतुरु स्वयं भूमु अरुशतरुआ जिनिते भ्रेष्टियनुनिते भ्रेष्टियो दंपति धर्म आचरण निका अजा व श्रुति जिनके दंपति परमे आचरण भर में आज रंग निका अजाव श्रुति जि ने ते सुखदासु ध्रुव हरि भगत भय सुते मनु जी की कथा से शुरू करते राम कथा का प्रारंभ आदि मानव से शुरू होता है हिंदू कहलाने में किसी को ऐतराज हो सकता है जो मुसलमान है वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते जो हिंदू है वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे दूसरे ईसाई नहीं कहेंगे किसी को और भी धर्म से आपत्ति हो सकती है लेकिन मनुष्य तो सभी कहलाते मनुष्य तो सभी कहलाते किसी सलमान से कहो अगर कोई बात होगी तो वो भी कहेगा मनुष्य तो हम भी अच्छी बात है क्योंकि मनुष्य एक शब्द ऐसा है जो सबको बांध देता है और मनुष्य शब्द बनता कैसे मनोर अपत्यम पुमान मानवा मनु की संतान होने के कारण ही सभी मनुष्य तो मनु तो सबके आदि पुरुष हो गए किसी भी धर्म के हो रामचरित तो मनुष्य में एक विशेषता है इसमें हिंदू शब्द कहीं नहीं है रामचरितमानस की विशेषता इसमें भारत शब्द भी कह क्योंकि ये जो सदग्रंथ है रहीम जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है इसको आप ध्यान से सुनना रहीम जी ने रामचरितमानस के बारे में क्या लिखा है कि राम चरित मानस विमल संतन जीवन प्राण और हिंदुवन कहू वेद सम और यह भी नहीं प्रगटे कुरान मनस इतना महान सदग्रंथ है कि हिंदुओं के लिए प्रत्यक्ष वेद भगवान है ये और मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष कुरान शरीफ का पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं कहो वेदन है लिखा है रहीम खान खाना जी इसलिए रामचरितमानस में भारत का नाम नहीं दिया लेकिन भारत का बंधन किया धन्य देश सो जहासुरसो सुर सारी धन्य सो सारी धन्य नारी पति पतिवृत्ती अनुसार धन्य देश सो सारी जहासुर प्रदेश तो धन्य है जहा पवित्रमा भागीरथी की कलकल -कल करती, करती है और की माताएं हैं पवित्र का कल करती वे महाराज मनु तही मनु की बहु काला प्रभु आयुषि पाला सब कुछ करते हुए वृद्धावस्था में जब पहुंचे हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ महाराजा मनु जब चतुर्थावस्था में पहुंचे तो उन्हें दुख हुआ हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगत बिन बिनु न विषय विराग भवन बसत बसतभा इन भवनों में रहते रहते चतुर्थावस्था आ गई लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं होता मुझे बचपन की बात याद आती है कि जब मैं मेरा वैराग्य दीक्षा पूज्य गुरुदेव के चरणों में लगभग साढ़े दस वर्ष की अवस्था में हुई थी गंज और जब बाहर मत बताना थोड़ी सी मेरी पोजिशन की बात है गाड़ी में जब चलता था ना तो विदाउट झाजा चलता था अब पैसे नहीं होते थे क्या करते तो जनरल डिब्बों में बैठ जाए और वहाँ पर लोग पूछे कहो बाबा जी आपने अभी कौन सी दुनिया देख ली जो तुम इतने जल्दी बाबा बन गए अभी तुमने क्या देख लिया लोगों को उपदेशक तो बहुत मिल जाते है फ्री में उपदेशक आपको खोजना तो बड़े मिल गया लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान ही दुर्लभम मानसम जन्म तदप ध्रुव बवस्था से ही बाला पनते हरि भजे जगते रहे उदास तो तीरत हुआ आशा करें कब आवे हरिदास श्री सुखदेव जी महाराज का संत का जीवन देखिए नारद जी महाराज का जीवन देखिए जिसका बचपन से भगवान की भक्ति में संस्कार नहीं है बुढ़ापे पर भी भक्ति नहीं कर सकता ये कथा में वो लोग ही बैठ सकते हैं जो बचपन से कथा में बैठते आए हैं अन्यथा कथा में बैठना इतना नहीं। आप लोग हैं, पुण्यवान हैं, जो कथा के इस दिव्य छत्र छाया भगवान की छाया है पांडाल नहीं है ये कपड़ा नहीं है ये भगवान की छत्र छाया है जिसमें आप बैठे हो ऐसी महाराज हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये वो हरि भगत बन, और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भजन के लिए चलना चाहिए और तीर्थ वर्ण विश्वख्या अति पुनीत साधक साधक सिद्धिदाता बसे मनि शुद्ध समाजा तहा ही यह हरस चलू मनु राजा अकेले नहीं गए अगर सदग्रस्त हो तो उसको अपनी पत्नी के साथ में ही तीर्थयात्रा कथा आदि में जाना चाहिए तो इस प्रकार से वो चले पंथ जात महाराज जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्र खींचते पंथ जात सोहे मत धीरा और कैसे लग रहा है दोनों का भगत ज्ञान शरीरा मानो की भक्ति और ज्ञान दोनों मूर्तिमान होकर के चले जा रहे और जो सतपुरुष होता है उसके पास में संत अपने आप चले आते जो ही संतों को पता लगा कि महाराज मनु जी आए हैं सभी संतों के पास में सकल तीरथ करवा कृष्ण शरीर मुनिपट पर धाना सत्यमाज मित्र सुने बहुत काल तक उन्हें सत्संग किया भगवान में दृढ़ निष्ठा हो गई परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया गुरु मंत्र लिया और मंत्र जाप में बैठ गया द्वादश अक्षर मंत्रिपुनि जपें सहित अनुरासुदेव पद पंकू दंपत मन अतिलागी कौन सा मंत्र जब पढ़े तो कहते हैं द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र में द्वादश अक्षर अच्छा वैसे तो भगवान के सभी अवतार भगवान के ही हैं लेकिन अगर हम इसका अर्थ ये करते हैं कि वसुदेव तने श्री कृष्ण तो ये अर्थ सही नहीं हो पाता है यहाँ पर वसुति वासुदेवा जो कणकण में रमण करने वाला वासुदेव है परमात्मा है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का उन्होंने जाप किया अवध के संत लोग कहते हैं कि छ अक्षर श्री किशोरी जी के मंत्र के और छ अक्षर श्री राम जी के मंत्र के दोनों मंत्रों का संयुक्त उन्होंने जाप किया इसलिए राम और जानकी जी ने प्रत्यक्ष रूप से एक साथ उनको दर्शन दिया तो जो भी हो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपय सहत अनुराग वास देव पद पंक दंपत मन अतिलाग एक संकल्प के साथ में खड़े कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर वेद प्रतिपाद्य परमात्मा है जो निर्गुण है ऐसे प्रभु सेवक बसाए जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजे ही अभिलाषा निराकार अव्यक्त अगोचर जो पर ब्रह्म परमात्मा है यदि वो भी भक्तों के प्रति भक्तमत है यदि वो भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं तो हमारे अभिलाषा तो निश्चित रूप से मेरी अभिलाषा को वो पूर्ण करेंगे। और ऐसा मान करके उन्होंने उपासना शुरू की। विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा एक देवता की उपासना करते हैं तो एक देवता ही आता है एक समय लेकिन विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बारा ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी बहु बारा एक बार नहीं आए मनु के जी के पास में अनेक बार आए अनेक बार और मांगा हु बर भांति लुभाए शंकर जी ने कहा चलो हम आपको कैलाशाधिपति बना देते हैं नारायण ने कहा कि हम छीराब्द साहित्य में बनाते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि का सृजन का भारत में देने के लिए तैयार है बोलो तुम्हें क्या चाहिए उन्होंने स्पष्ट रूप से आंखों को हाथ जोड़ करके कहा कि हम देखना ना चाहें परम प्रभु सुन जो परम प्रभु है उनका आपका भी जो कारण है परम हेतु है हम उसका दर्शन करना चाहते हैं तब महाराज वो चले गए और महाराज की इतनी तपस्या है कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीर तदपि मना गए केवल हड्डियां हड्डियां उनके शरीर में लगी जब ब्रह्मा विष्णु महेश के भी प्रलोभन पर उन्होंने अपनी साधना तपस्या का प्रत्याग नहीं किया तब परमात्मा ने जान लिया गति अन्य तापस निपरा तब फिर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकर्तुम अन्यथा समर्थ पर ब्रह्म परमात्मा की आकाशवाणी अब वो है कहां वो तो सर्वत्र है कणकण में श्युत हो रहा है इसलिए अब महाराज मनु को जो आवाज सुनाई पड़ी वो आवाज गूंज रही थी गूंजने का मतलब जो आवाज गूंजती है ना उसकी दिशा का ज्ञान नहीं कर सकते आप किस तरफ से आवाज आ रही मृत के जियावन गिरासुह मृत के जिया बने गिरासुआ श्रवण रंध्र हुए उर्जुआ जबुहाई श्रवण रंध हुए उर्ज माना हो आवा भवन ते माना हुआ वाही, भवन ते परमात्मा और विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में फर्क है श्रीमद भागवत के शक्ट क्रम का जहाँ वर्णन है वहाँ पर कहते हैं जो निर्गुण राकार अव्यक्त गोचर परमात्मा है जब वो चित्त शक्ति में जब एक से अनेक होने की जीविका करता है तो चित्त शक्ति में माया का अवरधान करता है जिससे महातत्व की उत्पत्ति होती है और महातत्व से तीन गुण उत्पन्न होते हैं शतोगुण रजोगुण तमोगुण शतोगुण से भगवान नारायण तमोगुण से भगवान आशुतोष शंकर जी और रजोगुण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और शिष्य के क्रम चल ये उनका परम कारण है वो ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आकर के चले गए अब ये ब्रह्म की वाणी है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो वाणी थी और ब्रह्म की वाणी थी इसमें जमीन आसमान का अंतर था वो कई बार आकर के आश्वस्त करके चले गए लेकिन उनकी मनोदशा नहीं बदली शारीरिक दशा भी नहीं बदली वो हड्डी में ही है लेकिन यह ब्रह्म विराट ब्रह्म की जो वाणी हुई इसमें इतना चमत्कार था श्रवण रंध्र हुए जब आई ये वाणी कैसी थी मृतक जियावन जो मुर्दे में प्राणों का संचार कर दे ऐसी मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश में भय था एक प्रकंपन था कि मेरा लोक ले रहे हैं इनको दे दो तो ये एक स्थिति इसलिए ये जो है ये ब्रह्म क्या श्रवण रंध्रे मृतक जयावन गिरा सुहाय श्रवण रंध्र जब आई तो क्या हुआ उस वाणी का ही ऐसा चमत्कार हो गया कि हिस्ट पुष्ट तनु भय पुष्ट मान कांती हड्डी हड्डी नहीं रहे वाला एकदम आभूषण से सज्जित मनु और शत्रु ऐसे लग रहे है मानो अभी अभी हाल ही घर से ही चल के आ आकाशवाणी होगी मांगो बार वरदान मांगो क्या चाहिए मनु जी भी कोई कच्ची गोटी खेले हुए नहीं थे आप जरा ब्रह्म के आमने सामने बात होगी का बोलो क्या चाहिए क्षमा करें महाराज हम पहले आपको देखना चाहते हैं जो देने वाला है पहले हम देखना चाहते हैं तो भगवान ने कहा मेरा कोई स्वरूप ही नहीं नरगो नाम न रूप तो तुम देख कैसे सकते हो कहा ये बात तो ठीक है आपका स्वरूप नहीं लेकिन आप मेरे लिए बना तो सकते ना स्वरूप आ जाइए किस रूप में आ जाऊ श्री कृष्ण जी कहते हैं यो यो याम याम तनम भक्या श्रद्धे अर्च तुम इच्छति तस तस् तस्म अर्जुन जितने भी संसार में देवी देवताओं के रूप में वो मैं ही हूं जो व्यक्ति जिस रूप में मेरी उपासना करता है मैं ही उसके सामने तट देवों का रूप धारण करके उनकी उपासना को उस देवता में दृढ़ कर देता हूं यदि वो राम के रूप में भगता है तो मैं ही राम के रूप में आ जाता हूं यदि कोई कृष्ण के रूप में भगता है तो मैं ही कृष्ण बन करके आता हूं जो भी जिस रूप में उपासना करता है मैं उसके सामने आ जाता हूं इन विच फेस्ट डू यू वॉन्ट टू सी मी किस रूप में आप मेरा दर्शन करना चाहते मुझे बताइए मनु जी ने कहा कि यही तो मेरी अल्पगता है मैंने आपके किसी रूप को देखे नहीं आज तक तो मैं कैसे बता दूं कि आपका सतरूप है क्या मैंने जब आपको देखा नहीं तो मैं कैसे बता, बता दूं? इसलिए मैं आपका जो निजी रूप है आप उसी में आ जाओ फिर बाबा आप हमको फंसाए अरे मेरा कोई रूप ही नहीं है मैं यही बता रहा हूं आपको मेरा कोई रूप रूप, रूप नहीं, है। नहीं है बोले हाँ तो फिर आप दूसरों कैसे दिखाई पड़ते तो बोले बताओ ना किस रूप में देखना चाहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है आपका कोई रूप नहीं है ना बोले हाँ नहीं मेरा कोई रूप नहीं और मैंने भी आपको देखा नहीं मैंने आपको देखा नहीं पर जिन लोगों ने आपको देखा है ऐसे दो महापुरुषों का मैं नाम बताता हूं आप उसी रूप में मेरे सामने प्रयट हुए भगवान ने कहा वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर जल्द ही बताओगे किन लोगों का रूपी बसे शिव मन जो दोस्वरूप बसे शिव मन माही मई कारण मुनि जतन करा चय कारण मुनि जतन करा जो भूषण सगुने अगुन जही निगम प्रसन्न सगुने गुन जही निगम प्रसन्नता देखे हमेशो रूप भर लो देख हम तो रूप भर लो जन कृपा करो कृपा प्रण कर जो स्वरूप वैसे शिव काशीपति बाबा विश्वनाथ जिस स्वरूप को धारण करके आपके हृदय में जब आंख बंद करते हैं तो भगवान शिव की बो समाधि की स्थिति अवलोकनीय होती है कितना आनंद लेते हैं अंदर में उस रूप को देख करके क्या मैं उस रूप को देख सकता हूं जिसको आनंद से भर करके शंकर जी लाखों लाखों वर्ष तक आनंद लेते रहते हैं तीर्थराज में प्याज में जाओ कुंभ में जाओ महात्माओं को देखो कोई झाड़ियों पर पड़ा है कोई धुनी तपड़ा है सहस्त्र धुनी तपड़ा कॉपिन धारण कर ठंडे के टाइम में पानी में खड़े हुए हैं किस लिए एक झलक आपकी पाने के लिए क्या मुझे वो आपकी झलक मिलेगी जी कारण मुझे करा और जो से हंसा भूसुंडी भूसुंड जी महाराज जिस स्वरूप को पाकर के तनमन की शुभ नहीं रखते तथा उन्हें तन मे इच्छा मरना कहते हैं कि मुझे स्वरूप में स्वरूप का ज्ञान हुआ है अब मैं इस स्वरूप का त्याग नहीं करना चाहता और वेदों ने तो आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों का प्रतिपादन किया की है। वेद केवल निर्गुण का प्रतिपादन करते हैं? आपके सगुण रूप का प्रतिपादन करते हैं सुगम अगम सगुण अगुण यही निगम रूपा हम पर आप कृपा करें उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते फिर क्या था महाराज उनकी गति अरता प्राणी तो नील नील नीले नीले मणि धरसा नील सरो टि कोटिशति का शोभारखे कोटि कोटिशति का शोभारखे कोटि कोटिशति का नीलाश्यामल को सीता समारोह पाण महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशना भगवान की प्रगति सच्चिदानंद भगवान की मनु और शत्रुपा जी उनके श्री चरणों में पड़ गए प्रसन्न चित्त मुन्द्रा में आनंद घनश्याम परमात्मा का अवलोकन करते हुए सहज स्थित स्थिति में जब आए का मांगो वरदान मांगो क्या चाहिए और उन्होंने कहा कि ऐसा सोच करके माना मांगना कि कुछ भी जो भी मांगोगे तुमको सब कुछ मिलेगा मनोजी डरते हुए सहमते हुए से कहते हैं कि दान श्रोवणी मैं जानता हूं आप दानियों में ना दान श्रोवणी कृपा निधि नाथ कहा सदभाव यथा दरिद्र विविधतर उपाय बहु संपत्ति मांगत सब सच्चाई जैसे कि दरिद्र के नीचे खड़े होकर के मांगे तो अरबो खरवों की संपत्ति मांग सकता है लेकिन जिसने दसवीं नहीं देखे वो बड़ा साथ करके बस मुश्किल से हजार दस हजार लाख दो लाख पर पहुंच पाता है वो भूल जाता है ये तो कल्प तरु यार तो कुछ भी मांगा जा सकता है उसी प्रकार से मैं आपसे क्या मांगू दान श्रोमणी कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव में अंता का सत्य भाव कहता हूं उठे कहना तो ये चाहते थे कि मैं आपका पिताश्री बनना चाहता हूं लेकिन कह बैठे कि चाहूं आपके तो ही समान समान आपके बेटा चाहता ये भगवान थे जो कुछ नहीं बोलते और आज का कोई होता तो कह देता मुझे ही समान अतिशाय नहीं कोई अरे मेरे समान भी कोई है क्या पर भगवान ने बड़ी विनम्रता के साथ में कहा कि आप सरस खोजो कहां जाइए भगवान के साथ में अगर तुम पहुंचते तो कभी ठगा नहीं सकते भगवान अपने आप को ठगा देते हैं पर कभी दूसरे को नहीं ठगते ऐसा नहीं को बेचारे ने डर करके शब्द बोल दिए तो उसका फायदा उठा ले भगवान अंत से जानते ही मुझे चाहते हैं इसलिए भगवान ने कहा कि आप श्रेष्ठ खो जाऊ कहां जाइए नृपतावतना है तुम्हारी यही इच्छा है ना कि मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा तो क्यों चक्कर में पढ़ू मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा नृपतावतनाए हो में आइए अब आपने शब्द कह ही दिया आप सरस तो फिर मैं खोजूंगा मेरे समान भी जो होंगे उनको भी मैं ले आऊंगा आप एक के चक्कर में पड़े तो मेरे समान ब्रह्मा जी हैं विष्णु जी हैं शंकर जी हैं तो भगवान के साथ मैं अकेले राम जी थोड़ी आए तीन और भाई लेकर के आए वरदान उन्होंने दिया अब उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो आपने पति पत्नी के साथ में तपस्या किए ना इसलिए हमारे साथ में पारम शक्ति समेत अवसर शक्ति जी भी आई भी है जगत जन निदान भी अब उसी में प्रभु जी ने शत्रु पे बिलोक कर जोरे मांग देवी बड़े जो रुचि हे देवी आप भी कुछ वरदान मांगे अब देखो रिश्ता तो पिता का हो गया ना तो वो कह सकते थे कि माता जी आप वरदान मांगो लेकिन भगवान ने शत्रुपा जी को माता जी ने कहा देवी हे देवी आपके मन में हो सकता है बेचारी कुछ और चाहती हूँ और मैं इनको जबरनी मम्मी बढ़ा लूँ ऐसा नहीं मांग देवी आपकी जो भी रुचि हो आप इनके वरदान से मत बन जाना आपकी जो भी रुचि हो वो वरदान मांगना लेकिन शत्रुपा जी की आंखों में आ गए, कहा कि मेरी और कोई भी वरदान मांगूंगी मेरे पति का अपमान होगा पति हो तो महाराज मनु की तरह हो, ये बड़े चतुर चतुर् अच्छा जो पति होता है बाजार में कोई भी चीज खरीदता है एक बार अपनी पत्नी के बारे में जरूर सोच लेता है कि उससे कौन सी चीज अच्छी लगती है अच्छे पत्नियों की यह कि हम हेकड़े जमा कर ये लाया हूं रख लो रखना हो तो रखो नहीं तुम तो जाओ क्या का जो वरनाथ चतुर ने मांगा महाराज बड़े चतुर हैं क्योंकि उन्होंने जो वरदान मांगा है ना उनके वरदान में मेरा वरदान समाया हुआ है जब आप उनके बेटे बनेंगे तो मां कौन बनेगी आपकी मां तो मैं ही बनूंगी तो दस गुना अधिक वरदान तो मुझे पहले मिल गया आप क्या चाहते हो कि मैं इस सुख से वंचित होकर कहीं और चली जाऊं ऐसी गलती में नहीं कर सकती जोवरनाथ चतुर्न मांगांगा सेठ नारियां जो होती हैं पति को श्रेय देती हैं चाहे कितना भी कोई पति करता रहे और फिर भी तुम पति के ऊपर कहते हो अजी कुछ नहीं ध्यान देते ये भी अच्छी बात नहीं है पर किसी किसी की आदत होती है श्रीमान जी लोगों की दूसरे के घर में जाएंगे और जब कुछ अच्छा बोले अजी पहली बार आपके यहाँ ऐसी कड़ी खाई हमने ऐसी कभी कड़ी नहीं खाई और वही बगल में श्रीमती जी बैठी रहती दे, इधर देखना एक बार तो तुम्हें हमने ऐसी कभी कड़ी बना के निकलाई दूसरी श्रीमती जी लोगों की तो प्रशंसा करते हो तो कभी कभी घर में अपनी पत्नी को भी थैंक यू उसको भी कहो तुमने बहुत अच्छा बनाया मन कर जाए ये परिवार की मिठास है माधुरी है इसलिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कही जो वरनाथ फिर भी महाराज यदि मैं ये कहूं कि मैं नहीं मांगती तो ये दम्ब हो जाएगा आपने अगर कहा है तो मैं कुछ वरदान मांग ही लेती हूं और फिर शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा बड़े गजब की बात थी एक वरदान में छह वरदान मांगे क्या वरदान मांगे कहा जे तब नाथ भगत निज जो आपके अपने भगत हैं जो गति चाहते हैं सुख की जो प्राप्ति होती है वो ही मैं चाहती एक वरदान में छह वरदान कोमा कोमा लगा सोई सुख सोई गति सोई सोई भगतीरण सोई सोई सले सुख सोई गति सोई सदे सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई सुख सोई गति सोई भगती सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई आन प्रभु आम ही कृपा कर देख सोए विवेक सोई आन प्रभु आम ही कृपा कर देख सोई सोई मानी कोमा हर एक के साथ में सोई सोई सोई सोई करके वरदान मांगे एक बड़ी प्यारी बात है कहते हैं एक बार महर्षि नारद जी किसी गांव में गए और बड़ी प्यास लग रही थी एक विप्र का दरवाजा खटखटाया बड़े प्यासे थे तो कहा कि मुझे प्यास लगी ब्राह्मण अंदर गया और टूटे पात्र में पानी लेकर क्या गया नारद जी ने टूटे बर्तन को लाया कहा मेरा क्षमा करना टूटा फूटा गरीब आदमी हूं इसी अरे तुम्हारे जैसा त्रिकाल गायत्री का जाप करने वाला और इस दरिद्रता से भगवान भी पता नहीं क्या सोते हैं आखिर किसके लिए लक्ष्मी रख रखिए चिंता मत करो मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूं। अभी मैं पानी बाद में पीऊंगा पहले तुम्हारी व्यवस्था देखता नारद जी महाराज नारायण के लोक में पहुंच गए और नाराज हो उठे कि आपके जो भक्त हैं आप उनको ऐसी दरिद्रता क्यों रखते हो कहा महाराज मैं कुछ नहीं करता मैंने तो सप्लाई बिजली का तार सबके घर में पहुंचा दिया गया है अब कोई अगर 40 वाट का बल्ब लगाए और कोई 100 वाट का बल्ब लगाए अब वो 100 वाट वाले का प्रकाश को देखकर करके कहे कि मेरे घर में भी लाइट इतनी रोशनी क्यों नहीं होती मेरे भाई तूने 40 चालीस ही वाट का तो लगाया उतनी तो रोशनी मिलेगी तुझे 100 का लगा दे 100 की मिल जाएगी रोशनी भगवान कहते हैं मेरी कृपा तो सर्वत्र समान रूप से है पर जो जितना लाभ उठाना चाहता है वो उठाते है, मैं कुछ थोड़ी करता हूँ काउ ना कऊ सुख दुख कर जाता नजकृत कर्म भू विष नाराज का ऐसा कैसे हो सकता है बाबा मैं एक ब्राह्मण घर को देख के आया हूँ आप मुझे वचन दो कि मैं उसे जो वरदान दूंगा वो पूरा होगा बोले हाँ जाओ बाबा उससे क्या देना जो भी वो मांगे उसको दे लेकिन आप बीच में मत बोलना उसी को मांगने देना बोले ठीक है नाराज जी महाराज ब्राह्मण देवता के पास में आ गए कहा मैं नारायण के पास में आया हूँ लक्ष्मी प्रति जो भी मांगना हो बेटा मांग लूँ पंडित जी का बाबा थोड़ी देर बैठो मैं जरा घर हुआ हूँ बोले क्यों कहा मैं अपने होम मिनिस्टर जो मेरी श्रीमती जी हैं उनसे पूछा हूँ जरूरी क्या है उनके परामर्श से मांगूँगा अब वो अंदर चले गए तो श्रीमती जी ने कहा कि देखो हम तुम्हारी अकड़ को अच्छी तरह से जानते तुम बताएंगे कुछ और तुम मांगोगे कुछ और इसलिए तुमको छोड़ो तुम एक तरफ रह जाओ मैं ही मांग लेती नहीं बाबा ने कहा बरदान तुम मुझे ही मांगना है मैं तो तुमसे परामर्श लेने आया था बोले नहीं नहीं मैं ही मांग लेती तुमको मांगने नहीं आएगा अकल नहीं तुम अब वो आपस में लड़ने लगे तब तक उनका बेटा आ गया क्यों झगड़ा है बोले नारद बाबा खड़े हुए कहा जो भी बरदान मांगना वो मांग लो जी रही कह रही मैं मांगूंगी और मैं कह रहा हूं मैं मांगूंगा का देखो आप लोग हो गए बूढ़े जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें थी पूरी हो गई जो होनी थी हो गई अब कुछ होने वाला नहीं अब तो जरूरतें मेरी हैं मैं ही मांग लेता हूँ नक्खा जूंगा अब वो तीनों झगड़ने लगे बाबा प्यासे खड़े बाहर अब नारद जी महाराज अंदर आए बोले झगड़ क्यों रहे बोले बाबा क्या करें हम तो जल्दी चाहते थे आपको पानी पिला दें लेकिन जी श्रीमती जी अड़ गई कह हम पहले बरदान मांगे तो नारद जी ने कहा तुम्ही मांग लो तो कहा क्या है बाबा इनकी जिंदगी पूरी बेकार हुई इनके साथ में काटते काटते इसलिए आप एक बार हमें फिर 16 वर्ष की सुंदरी कन्या बना तो बदल नहीं सकते अब वो वर्ष, वर्ष की कन्या बनाकर खड़े पर काटे हुए राजा की सवारी निकली बोले ये स्वरूपवान राजकुमारी यहां क्यों खड़ी पालकी में बैठा सो आराम से श्रीमान जी को टाटा बाय वाय करके पालकी में बैठ करके देखते देखते चले गए अब वो ब्राह्मण इतना गुस्से में कहा कि महाराज जल्दी वरदान दो कहा तीनों ब्राह्मण ने कहा भंटा तो डार हो गया तु तो ही कुछ चकल से मुझे नारायण के पास जाना है मैं क्या मुझे दिखाऊंगा तो लड़के ने कहा हाँ कि महाराज अब जो होता होना था सो हो गया अब कृपा करके मेरी माता जी जैसी थी बेसी बना दू तीनों को वरदान मिल गया तीनों को एक एक वरदान मिल गया लेकिन जहां के न और कर्म भोग सब और वहीं पर मैंने संतों के द्वारा एक कहानी सुनी है एक कोई बुजुर्ग बढ़िया बड़ी तपस्या की भगवान प्रसन्न हो गए भगवान ने शर्त रख दी तू कोई एक ही वरदान मांग सकती है और उसको तीन वरदान चाहिए थे आंखों से दिखलाई पड़ता नहीं था सो वह चाहती थी मेरी आंखों में ज्योति आ जाए बड़ी दरिद्र थी सोचती थी सोना चांदी आ जाए और उससे कोई पात्र नहीं था तो सोचती थी मुझे पात्र मिल जाए नाती मिल जाए भगवान कहते एक ही वरदान उसके तीन चीजें चाहिए थी तो उसने कहा प्रभु एक ही वरदान मुझे दे दो कि मैं अपने सुगण सुंदर सलौने सुपुत्र को स्वर्ण के कटोरे में दूध पीते हुए देखू बस एक ही वरदान तो एक ही है तीन अब सोना हो सोने के कटोरे हो पौत्र हो आंखों में ज्योति हो तीनों चीजें मिल गई कितने सुंदर शत्रुपा जी ने बात मांगी वो कहते हैं सोई के सोई गति सोई भगति सोई नज चरण सने हो सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमें ही कृपा कर दी अब इस वरदान को श्रवण करने के बाद में मनु जी ने अपना मत्था ठोका यार मैं गलती कर बैठा मुझे उससे ज्यादा तो अकलबान जाइए भगवान चलने के हुए भगवान ने तो आ, मनुजी बोले महाराज अभी एक वरदान और मांग सकता हूँ तो भगवान ने कहा चिंता मत करो जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक जितने भी तुम्हें वरदान मांगना हो मांगते रहो क्या महाराज एक वरदान और दे दो बोले क्या कि तब पदे रहती हो होती हो किन कोई बड़ मुझड़ मोर को तो मरी अधीना। है भूपि रह गया हो। है रह गया महाराज मनु ने कहा कि महाराज एक वरदान और कृपा करें शुद्ध विषयक मैंने आपको पुत्र के रूप में तो मांग लिया पर मेरी आपसे प्रार्थना है भले ही आप मेरे बेटे हो लेकिन आपको मैं आपके चरणों में स्नेह बनाए रखूं सुत विषय तब पद रथी भले ही दुनिया के लोग मुझे मूर्ख समझें तो समझते रहें पर आपके चरणों में मेरा प्रेम हो कैसा प्रेम हो क्या मणि जैसे मणिहारा सर्प बिना मणि के नहीं रह पाता कहने के बाद में बाबा ने सोचा मनु जी ने अरे युम्हें गलती कह दिया क्योंकि मनेहारा सर्फ तो कभी कभी मणि को एक तरफ रख करके जहाँ तक उसका प्रसाद प्रकाश होता दूर चला जाता है फिर पलटे मणि बना पानी और फिर बोले कि जिम जलवे मीना नहीं नहीं, नहीं नहीं जैसे मछली जल के बिना नहीं रहती मछली को अगर पानी से अलग कर दो तो छ करवट लेती और मर जाती है और जब सुमंत्र जी लौट करके आए हैं दशरथ जी ने छ करवट बदली है छह बार राम राम कहे राम राम कहे राम कह विश्वामित्र जी के साथ जब में जब गए हैं मणि बेन फणि इसलिए मैं दोनों वरदान मांगे मणि बेन फणि जिम्मे जलवेन मीना मम जीवन तुम तुम्ही अधीना तो सुंदर वरदान देने के बाद में भगवान ने कहा कि आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी अब आपका जो जीवन काल है आप आराम से कुछ दिन कुटिया में रहो उसके बाद में आप स्वर्ग में जाकर निवास करेंगे त्रेता का जब समय होगा तो तब तब मैं तनय होब में आई आप अयोध्या के राजा बनेंगे मैं आपका पुत्र बनूँगा इस प्रकार से महाराज जी ये जो पर ब्रह्म परमात्मा ये वो हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हैं पार्वती मैं उनकी कथा तुम्हें सुना रहा हूं चरत भवानी, रही बौरानी और वहां रावण कौन हुआ था ये जय और विजय नहीं थे वहां जलंधर रावण नहीं था तो वहां रावण कौन था क्या भगवान का एक किंजल के नाम का सखा जो साकेत में शारुख शारुक मुक्ति का प्राप्त भगवान के साथ रहने वाला एक बार भगवान सहज लीला में सखाओं के साथ में मोद कर रहे थे भगवान ने ऐसी भुजा उठाई का कौन है जो मेरी भुजा को थाम सके वो किंजल के नाम का सखा इतना मुहलगा भगवान का सखा था आकर के भगवान की भुजा को पकड़ लिया कहा मैं आपकी भुजा से खेल सकता हूँ भगवान ने हृदय से लगा लिया कहा अब मेरा धरती पर अवतार होने वाला है इस बार मैं सोच रहा था रावण का पाठ किसको दू भैया तू ही रावण बन जा इतना सुनते ही बेहोश होकर के चरण में गिर पड़ वो क्या किया मैंने तो सहज विनोद में ये बात कही मैं तो आपके चरणों से छूट करके व्रत होकर के एक पल जिंदा नहीं रह सकता मुझे इतना बड़ा दंड मुझे मत दो दंड नहीं है मेरे लीला के तुम सहायक ताश तेज समान पर हुआ दंड बड़ी गजब की बात है अवतार तो केवल भगवान का होता है तुलसीदास जी ने लिखा है कहे बहुर रावण अवतारा रावण का अवतार बताया तो वो बेचारा बनना तो चाहता था भगवान का भक्त वो आकर के बन गया एक राजा के रूप में अवतरित हुआ और शक्त केतु के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ प्रताप भानु भूप प्रताप भानु बल पाई काम धन भई भूमि सुहाई इतना प्रतापी धन राजा हुआ और इतना दृण नष्ट ब्राह्मणों में अगाध श्रद्धा थी को देखते ही दौड़ पड़ता था चित्रकूट के हमारे संतों ने कंसल जी को बहुत आशीर्वाद दिया कहते थे महाराज कथा कराने वाले तो बहुत आए लेकिन संतों को देखकर के माला लेकर के दौड़ने वाला चेहला आप कहीं निकला है सच बात है ये पहले की संतों में श्रद्धा अगाध श्रद्धा इसलिए जहां जहां तीर्थ रहे राजा का काम क्या होता है उसने किया जहां जहां तीर्थ रहे सुहाय जितने भी तीर्थ थे सब तीर्थन विचित्र बनाए सभी तीर्थों को सजा दिया और अब क्या होता है किसी को शुदे चित्रकूट की मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वाले संभालें मध्य उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं मध्य प्रदेश संभाले अयोध्या को देखो क्या स्थिति हो रही उस राजा ने क्या किया जितने भी तीर्थ थे सब तीर्थन विचित्र बनाए बापी कूप तड़ाग ऋषियों ब्राह्मणों के अद्भुत सब उसने जी। और जितने भी शास्त्रों में पुराणों में वेदों में जितने भी यज्ञों का वर्णन किया, किया गया था बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुरा और वासदेव पद पंकरों भगवान नारायण का बड़ा अगाध निष्ठावान था वासदेव अर्पित नृप ज्ञानी जितने भी यज्ञों को उसने किया उन यज्ञों के बीच में कभी भी उसने अपने अभिभाषा के लिए कुछ भी नहीं मांगा इतने उसने यज्ञ कराए। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति बनता है बहुत निष्काम पर कामनाएं कूट कूट करके उसके अंदर भरी बहती है दिग्विजय उसने यात्रा की उसका एक जो भाई था भूप अनुज अरिमर्दन नाम अरिमर्दन नाम का मतलब तो इस प्रकार से तो अद्भुत पूरी सेना के साथ में उसने चारों तरफ से दिग्विजय यात्राएं निकाली और बड़े बड़े राजाओं को उसने जीत लिया लह लय दंड छाने और सभी राजाओं को अपने अंकुश में अपने अंदर में करके उनको छोड़ दिया उन्हीं में से एक राजा ऐसा था जो बड़ा ही अभिमानी था जब वो राजा से पराभूत हो गया उसने सरेंडर ने किया और वो अपने राज्य भी लौट करके नहीं गया साधु का रूप बना करके एक जंगल में निवास कर रहा था एक कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है तुलसी जस भवितव्यता तैसी ही मिले सहाय और आपन आवे ताय पैताए तहा ले जाए भवितव्यता भवत्य हो भी पाए समझता तुम लाख करोड़ उपाय कर लो लेकिन जो भवितव्यता होने वाली है हम उसे टाल नहीं सकते वो जो राजा था उसका एक मित्र था कालकेतु नाम का राजा और उस कालकेतु और दोनों ने मिलकर के संधि की संधि करके कहा कि इससे बदला लेंगे कैसे बदला लेंगे तो उस कालकेतु केतु शिका किसी तरह से मैं यहां ऋषि बनकर क्या रहता हूं इसको मैं ठगूंगा तुम किसी तरह से इसको भटका करके मेरे पास लाओ धीरे धीरे उसकी बड़ी बड़ी बड़ी जटाएं हो चुकी थी स्वरूप दिव्य हो चुका था महाराज भयानक सूकर का रूप धारण करके उसका आगमन हुआ बन के संरक्षकों ने राजा को जब सूचित किया तो राजा उससे बड़ा के पीछे भाग खड़ा हुआ जंगली पशु के सामने सुवर के सामने मंत्री लोग तो पीछे छूट गए लेकिन राजा बड़ा अभिमानी था वो एकदम पीछे लगा ही रहा और आगे दौड़ता रहा दौड़ता रहा ऐसा विशाल भयानक था मानव की चंद्रमा को राहु ने ग्रशन कर लिया तक तक तीर सुरेश चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रकटत दुरत करत छूरी गए दूरी बड़े गहन जंगल में जाकर के वो अदृश्य हो गया और उसके बाद में राजा को बड़ी प्यास लगी वहां पर और मिले न जलबन शरत तो पिपास से बड़ा ही व्याकुल हो गया वहां पर और उसके बाद में तड़प करके इधर से उधर खोज रहा था कि कहीं पानी मिल जाए वहां से पास में एक ऋषि की कुटिया दिखलाई पड़ी वहां पर घोड़े को लेकर के आ गया देखा कि यहाँ पर कोई महात्मा है तो घोड़े को एक तरफ बांध करके महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा को प्रणाम करके कहा कि महाराज में बहुत प्यासा तो सरोवर दिन दिखाए क्या वो सरोवर है स्नान करो और मेरे पास तो उसने जाकर के सरोवर में स्नान किया और स्नान करने के बाद में महात्मा के पास में बड़ी श्रद्धा के साथ में आया ही न नप जानप ना भूप वि परम से वो राजा तो बड़ा श्रद्धालु था उसने नहीं समझा कि ये कौन है और किस रूप में यहां पर बैठा हो ये पुराना हमारा दुश्मन है ते न जान नप नही सो जाना लेकिन वो कपटी मुनि उस राजा को पहचान क्या ये वही है बैठा है कहा बैठो पानी पिलाया और उसके बाद में फिर धीरे धीरे धीरे से पूछा आपका परिचय उस कपटी मुनि ने उससे प्रताप भानु से पूछा तुम्हारा परिचय तो पुराने जमाने में लोग अपना सीधा डायरेक्ट नाम बताते नहीं थे तो उन्होंने अपना नाम छुपा लिया का एक प्रताप भानु नाम की राजा है नाम भानु अविनीसा तासु सचिव में सुन हु मुनी सचिव में एक प्रताप भानु राजा है बहुत राजा, मैं उनका सचिव चरणों में वंदन करके बैठ गया कहा मेरी जिंदगी निकल गई महाराज लेकिन आप जैसे शरी संत का मैंने दर्शन नहीं किया मेरे जन्म जन्मांतर की याद सुकृत उदित हो गए भाग्योदय बहू जन्म समर्जित शतसंग मम चलवते पुरुषो यदि अज्ञान मोहि कृतमो मदान न संविधाय तदो ते विवेक जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संगित होते हैं तब आप जैसे सत्पुरुष का दर्शन होता है महाराज इस जंगल में निवास करने वाले आप कौन महापुरुष हैं तो महाराज उस संत ने समझ लिया कि मुझे पहचाना नहीं है तो मालूम है कहा महाराज आप अपना नाम बताने की कृपा करेंगे तो नाम बताया कहा मेरा नाम एकतनु है एकतनु महाराज क्षमा करना आपके इस नाम का अर्थ नहीं समझ पाया कहा वो नाम कर अर्थ बखा आप अपने नाम का अर्थ बताने की कृपा करेंगे तो कपटी मन ने कहा कि मेरे नाम का अर्थ जानना चाहते बोले हाँ तो देखिए फिर कितनी ऊंचाई की बात न जाने कितनी सट्टियां पैदा हो गई कितने कल्प हुए कई सट्टिया लेकिन इस कल्प के प्रारंभ में जो पहली सृ्टि हुई थी आदि सृष्टि उपजी जब ही और तवे उपति भई मोर और नाम हे देह देना धरी बहुर जब आदिस्तुत स्थिति पहले कल्पनिक तब उत्पन्न सबसे पहले मुझे पर, ये नहीं ये तो कई ब्रह्मा जी बाद में हो गए पहले वाले ब्रह्मा जी ने नाम उसके बाद में तुम्हें तो जाने कितने ब्रह्मा विष्णु जी भी बदल गए चले गए लेकिन मैं वही का बोई मेरा वही शरीर है तब से बदला नहीं है इसलिए एक तन क्योंकि मैंने शरीर ही नहीं बदला नाम एक तन हेत तो ही देह न धरी बहोर क्योंकि मैं द्वारा मरणम वाला चक्र ही मैं आहा। धन्य आप तो ब्रह्मा महेश में ही कोई लगते हैं होता है सच्चे संतों में व्यक्ति की श्रद्धा नहीं पैदा होती और चमत्कारियों के पीछे घूमते और फिर चमत्कार जीवन में कर देते हैं तब फिर रोते परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बात कही थी उन्होंने कहा कि एक बार गीता प्रेस में गोरखपुर में कोई चमत्कार दिखाने वाले संताए तो चमत्कार कैसे दिखाते थे कि ठीक सामने आए तो यह चीज पैदा कर देते थे ऐसे हाथ की चुटकी की तो कहीं रुद्राक्ष पैदा कर दिया तो कहीं सोने का सिक्का पैदा कर दिया और ऐसे माला पैदा कर दी पहना दी अब महाराज बड़ा नाम उनका गोरखपुर में हुआ तो हनुमान प्रसाद पोधार जी को पता लगा कि भाई संत हैं चलो दर्शन कराएं तो दर्शन कर निकले गए बताने वाले बता दे महाराज जरा अच्छे से बैठ जाओ ये गोरखपुर गीता प्रेस वाले हैं बड़े चंगे हैं जरा आप उनको संभाल लो इनको तो अच्छे से लगा लो वो करके आसमान बैठ गए हनुमान प्रसाद पोधार जी आए और ओम गड़ ओम जो भी मंत्र बोलाओ अपन को मंत्र आता नहीं तंत्र मंत्र जनता नहीं ऐसे ऐसे हाथ घुमाए तो पचास पचास रुपये के नोटों की नई गड्ढी एकदम हाथ में आ गई हनुमान प्रसाद पुद्धारी के सामने रख दिया वो तो कर्म योगी ज्ञान योगी सब कुछ थे वो सोचा ये चमत्कार में प्रसन्न हो जाएंगे प्रसन्न तो नहीं हुए उनकी जो निष्ठा थी वो निष्ठा खत्म हो और उन्होंने आंखों में आंख डालकर के कहा तुम्हारा क्षमा करना मुझे बताएंगे कि ये नोट कहां से आए अगर ये नोट आपने चमत्कार से पैदा किए हैं तो भारत की जो रिजर्व बैंक है ना उसमें इनके अंक नहीं होंगे ये ये डुप्लीकेट है आपको कहो तो अभी सजा दिलवाऊ अगर आपने चमत्कार से पैदा किए हैं तो ये नोट की संख्या बैंक में नहीं है तो कहो तो आपको नकली नोटों को छापने के इल्जाम में आपको जेल के अंदर कराए और अगर आपने ये नकली नहीं है तो किस बैंक में डाका डलवाया वो बताइए कहां से आपके पास आई इसलिए चमत्कार संत का केवल कुछ नहीं होता बस भगवान को भजन ही करता है सदा रहे अपना पौधुराए परम पूज्य सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास जी महाराज महाराज जी को तो स्मरण होगा ही रात्रि को जब सारे लोग चले जाते थे तो गीता पढ़ाते थे और उसमें जो बोलते थे कहते थे संसारी प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा संसार की प्रतिष्ठा सूर की विष्ठा के समान है महाराज मैं बात में आना चाहता हूं क्योंकि घड़ी चल रही है और हमारे बाहर से भक्तों का आग्रह है कि जो देख रहे हैं कि महाराज कम से कम आरती का भी दर्शन करा दिया करो तो आप ऐसा मत सोचना कि हमारे सामने जो बैठे उन्हीं की चिंता है आप जो बाहर से भी दर्शन कर रहे हो कथा सुन रहे हो थोड़ा थोड़ा चिंता तो थो होती है तो महाराज कपटी उनने अपना प्रभाव का विस्तार करना शुरू किया देखा कि ये मेरे चक्कर में आ रहा है तो कहा कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ उत्पाव उद्भव पालन प्रलय कहानी कहत अमित आचर्य बखानी और ये पहली छुट्टी हुई थी तो ऐसे हुई थी दूसरी हुई थी तो ऐसे हुई थी प्रलय और ऐसे ऐसे प्रलय आया था सब मैंने दिखाया और जिम जिम तापस कथा है उदासा तुम तुम उपज विश्वासा वैसे ही वैसे राजा का और भी विश्वास जन्म होता जा रहा था महाराज में जानता तो तुम्हारे बारे में भी तुमने जो मुझे नाम बताया ना अपना कि तुम प्रताप भानु के मंत्री हो मैंने अपनी तपस्या के बल से जान लिया है कि तुम मंत्री नहीं हो तुम खुद राजा प्रताप भानु हो ना तुम्हारा क्षमा करना मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती हो गई कोई बात नहीं मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मोहे तोये परप्रीत सोई चतुर्था विचार क्योंकि जो चतुर्जा होते ना जहां हर जगह अपना नाम नहीं बताते अच्छा किया कोई बात नहीं अब बोलो अगर तुम्हारे मन में कोई ख्वाहिश है तो अच्छा मौका तुम्हें मिला है मांग लो नहीं तो फिर दोबारा तुम्हें ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है अब राजा ने सोचा कि अगर मैंने इस जगह नहीं मांगा तो कभी जीवन में नहीं मिलेगा मांग लो बेटा तो जो राजा इतने यज्ञ हुए बड़े बड़े संत वहां पर आए वहां उसने मुख नहीं खोला और आज मुख खोल रहा है तो एक नकली संत के सामने खोल रहा है और जो चीजें मांग रहा है वो ऐसी मांग रहा है जो कभी कोई दे ही नहीं सकता उसने छह वरदान मांगे ऐसे वरदान थे जो मिल ही नहीं सकते थे क्या क्या मांगा उसने लोग समझते थे इसे कुछ नहीं चाहिए, बड़ा निष्काम है पर कभी कभी किसी की कामना ऊपर से नहीं नहीं महाराज सब कृपा आपकी कुछ नहीं चाहिए और अंदर में कामनाएं भरी रहती है आज उसकी कामनाएं प्रकट हुई जरा मरण दुखी रहे तनु समर जित जन को और एक छत्रुहीन मही राज कल हो। जरा मेरे जीवन में बुढ़ापा ना आए पहला वरदान दूसरा कहता है मेरी कभी मौत ना हो तीसरा वरदान मरता है कि मेरा शरीर निरोग रहे हरदम इसमें कोई रोग पैदा ना हो सुनते हैं देवताओं में भी रोगे चंद्रमा में अच्छा रोग है गणेश जी को भी रोग है वो कहता है जरा मरण दुख रहत तन और तीसरी चीज मांगता है कि जरा मरण दुख रहत तन रहर जित जन को रणभूमि में तो जब युद्ध होता है तो राम जी को भी शक्ति लगती है लक्ष्मण जी को भी दीर्घातनी लगती है भगवान कृष्ण भी रण छोड़ करके भागते लेकिन वो कहता है कि मुझे रणभूमि में कोई न जीत समर जित जन को एक छत्र संपूर्ण ब्रह्मांड का एक मैं ही छत्र धारक राजा बनू कोई दूसरा छत्र मेरे सामने धारणा करे और ऐसा राज एक दो दिन के लिए नहीं चाहिए महाराज राज कल्प एक कल्प में ब्रह्मा बैठू से भी चले जाते हैं बदल जाते हैं कहता है, सौ कल्पों तक मेरा राज <laughs> मुस्कुराया क्या बेटा अभी हम तुम्हें सब देते चिंता मत करो क्या तुम ऐसा सोचो कि मिल गए तुम्हें बरदा ये तुम तो मेरे ही गए लेकिन इसमें दो चक्कर आ सकते चक्कर क्या बोले एक तो ये ब्राह्मण बड़ा गड़बड़ करते जो नरेशा, तो बस अगर तुम ब्राह्मणों के अपने बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे बस में हो जाएंगे परम मंत्र लग छोटे छोटे मंत्र होते हैं लेकिन इनके बस में होते हैं और मंत्रों के कारण समस्त देवताओं को अपने बस में कर लेते हैं मंत्र परम लघु जा बस विधि हरिहर इसलिए जो विप्रण ये ब्राह्मणों को तुम बस में कर लो तो बस ब्राह्मण जिसके बस में हो गए तो फिर सारी दुनिया तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है ब्राह्मण कहां उठा कहा महाराज ब्राह्मणों को बस में करना तो बड़ा मुश्किल काम है कैसे हो सकता है तो हाँ बात तो तुम्हारी सही है लेकिन एक बात मैं बता दू बोले क्या कहा कि दो चीजों से ही तुमको डर है अब तुम अमर तो हो गए मैंने बरदान दिया तुम अमर तो हो गए अब तो दो कारण ही इससे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है नहीं तो अब तो तुम्हारी मौत दो कारणों से ही हो सकती है या तो तुमने अगर मेरी और तुम्हारी मिलन की जो कहानी है छठे श्रवन यह परत कहानी नास तुम्हार सत्य छठे कान में जो ही यह कहानी गई तुम्हारा मौत का कुआं तुम अपने हाथ से खोल डालोगे भूल करके ध्यान रखना जिम में अपना ताला डाल लेना किसी को बताना मत वो जानता था कहीं उसने मंत्री को बताया तो बस उस तत्काल जान जाएगा कि वहां पर रहता कौन राजा से ज्यादा जानकार था वो पर सबसे पहले मंत्री को ही बताया जाए इसलिए पहले ही उसने को दिया और दूसरी बात ध्यान रखना या प्रगटे अथवा दुज या ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारी मौत हो सकती है अन्यथा तुम्हारी मौत नहीं होती है तो निका महाराज ब्राह्मणों को बस कैसे किया जाए ब्राह्मण तो किसी के बस में आज तक होते नहीं भगवान के बस में नहीं होते तो बोलो और किसी के बस में कैसे हो गए तो ब्राह्मण भी अपने भगवान भी बस में नहीं कर पाए जरा सामने कहा कि इनके ऊपर चलो ब्राह्मणों की शराब ठोक देते आ जाओ सामने ब्राह्मणों की सना बना करके लाया हो भगवान भी काप गए बोले भागो भाई अब क्या रहता है इसलिए बड़ा मुश्किल है कहा वैसे क्या करूं तुम्हारी जो सादगी है ना बड़ी अच्छी लग रही है मेरे पास में चमत्कार तो है अरे अब छुपाओ मतलब तुम्हें आप हमें कुछ अंतर तो है आपका चेला हो ना तो बता दू आप कहा मेरे में एक चमत्कार है कि मैं अगर रसोई बना दू और जो एक बार कर ले वो बसीबूत हो तो जाता इसलिए काम करो तुम बोले क्या का एक वर्ष का ब्राह्मणों का झरा भंडारा रखो चूल्हा नहीं चूल्हा माने चूल्हा नहीं जले घर में सब बच्चों को ब्राह्मणों का एक वर्ष तक भंडारा रखो और रोज बदल बदल करके ब्राह्मणों ब्राह्मण बुलाना ताकि दुनिया के जितने ब्राह्मण हैं सबका भंडारा हो जाए चकाचक दक्षिणा देना बस हो गया अच्छा मारा लेकिन वो भोजन जब मैं बनाऊं तो ही हो सकता है लेकिन मैं क्या करूं आज लगे और जबते भय का हु काहू के ग्रह ग्राम न गए जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तो इतना त्यागी हूं कि मैंने गांव के नगर वस्ती देखे नहीं लेकिन क्या करूं आज ऐसा समस्या आ पड़ी है कि अगर ऐसे काम में राजा ने पकड़ लिया कि महाराज आप नहीं गए लेकिन मेरे लिए तो आप कृपा करो राजा को भले मानस को सोचना चाहिए जब ये किसी के लिए इतने कल से नहीं गया तो मेरे लिए काय हो जाएगा लेकिन उनका नहीं महाराज मेरे ऊपर कृपा करो स्वामी लाग दुख सहिए प्रभु मेरे भक्त के लिए आप कृपा मैं रसोई बनूंगा तो जो जो खाएंगे वो तो तुम्हारे बस में वो ही और राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए कहा कि देखो अब बड़ी रात हो गई है और जाने में तुमको में होगा अभी तुमने चमत्कार क्या देखा है अभी एक चमत्कार हम तुम्हें और दिखाएंगे सो जावे जो जन सत्तर नगर तुम्हारा हुई है बड़ा हो जाए यही सो जाओ अब वो सो गया काल केत बुलावा और उसने पूरी की पूरी का, उसने कहा छठे श्रवण और उसने खुद ही छठे श्रवन में कहानी डाल दी वो कह रहा है छठे श्रवन छठे श्रवण से तुम्हारा मौत का कुआं खुदेगा और मौत का कुआं उसने खुद खोला काल को बताया और काल ने पूरी करना पूरी रचना बना ली कि अब इसको कैसे वो जान गया कि इस राजा का नाश अगर हो सकता है तो ब्राह्मणों के श्राप से ही हो सकता है अन्यथा इस राजा का कोई विनाश नहीं कर सकता इसलिए इसको किसी प्रकार से ब्राह्मणों से श्राप दिला दू ये उसने उपाय बनाया उसने कहा कि आप ए, अब आप सो जाओ आप रात में अपने घर पहुंच जाओगे लेकिन जब तक ना आ जाए तब तक ये जब मैं आपको खुद एकांत में बुला करके ना बता दूं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं तब तक आप ये बात किसी से बताना मतलब वहीं पर सो गए रात में ही उसी काल के रात रात को ही उसको उठाया और योजन नगर दूर ले जाकर उसको छोड़ा मालूम है रानी पहे सेन कराई है संदन बांधे हो जाई उसने रानी के अंतुर में प्रवेश करके रानी के पर्यंक पर पति को चला दिया सोचो कितना मायावी था और उसे यह भी मालूम था कि इसका घोड़ा कहाँ बनता है हे चंदन बांधे हो जायी घोड़ में इतना गुप्त भेदी था कि तो वहाँ उसका घोड़ा बन दिया राजा जब जगह बड़ा आश्चर्य हुआ सोचा ये पत्नी क्या कहेगी कैसे आए कुछ ना कुछ पूछेगी तो मुझे बताना पड़ेगा चमत्कार हुआ है इसलिए लोग बार बार पूछेंगे इसलिए राजा ने उस घटना को सहज बनाने के लिए घोड़े को छोड़ करके बाहर निकला और फिर जरा जब दिन हो गया तब आया तमाम बात हुई कपटी मुनिपद रह मथलिनी उसके बाद में वो काल केतु आया और काल केतु ने वहां पर आकर के उसके पहले तो उसके गुरु का ही वहां से हरण किया एक गुफा में उसको ले जाकर के रख दिया और उसके बाद में आकर के खुद उसका रूप हरण करके आ गया माया मैं तई की कोई मृगन कर आमिसप्र मा लग मां से खल सांधा भोजन कौ सब विप्रुलाये उसके बाद इधर तो हजारों हजारों लाखों की संख्या में ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे अब भंडारे में थोड़ी देर तो हो ही जाती बारह बजे का भंडारा होता है कितना एक तो बद ही जाता है और ब्राह्मण को गुस्सा कबाती आती है भूखा पेट हो और सामने पत्तल रखियो कोई खींच ले देर हो चुकी थी पत्तल में ऐसे ऐसे व्यंजन के हमने देखे नहीं थे कभी ऐसे ऐसे तो रखे हुए थे छप्पन व्यंजन कहते ना बोले व्यंजन विविध नाम को जाना सब रखे हुए थे सामने और उसके बाद में बस शुरू हो गया नाभ्या आशी दंत महाराज ब्राह्मणों का मंत्र शुरू हो गया औशिष्य में आकाशवाणी सावधान ये भोजन आप लोग कर मत लेना उठी उठी गए जाओ बड़े हानि अन्न जनखा हे बड़े हानि अल्ले जनखा सब तुझे उठे मान भी स्वाहा सब उजे आकाशवाणी को सुनते ही समस्त ब्राह्मणों पर विश्वास करके उठकर के खड़े हुए। मान विश्वास इससे लगता है कि शायद ब्राह्मणों को विश्वास करना नहीं चाहिए तुलसीदा जी का यह वाणी थोड़ी संकेत कर रही ये आकाशवाणी देवताओं की नहीं थी ये आकाशवाणी की किसने है? उसी काल केतु ने की क्यूँकी उसका उद्देश्य काल केतु राजा का और राक्षस का उद्देश्य ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट करना नहीं उसका तो उद्देश्य केवल इतना था कि ब्राह्मणों को नाराज कर दिया जाए कुछ कर दिया जाए और भूखे ब्राह्मण जब इसको देंगे, अच्छी देंगे इसको, तो भूखे आजा के सामने थाली रखी थी सावधान खामत लेना इसमें केवल आशा मानस्य नहीं है विवत मृगन कर तेमा विप्रमास ब्राह्मण का मानस लाया हुआ था शब्द जो उठे मान विश्वास हाथ में जल था किसलिए आचमन करके भोजन शुरू करने वाले थे बोलने ही जा रहे थे ब्रह्मा ब्रह्मग्न ब्रह्म उत्तम ब्रह्म कमल ये मंत्र बोलने वाले थे उसी में थरथरा उठे ब्राह्मणों के होस्ट यज्ञो को लिया और उसने कसा राजन ईश्वरे वर्ष के अंदर में सम्मत मध्य नास्तव हो रामचर में प्रताप भानुपुष में ब्राह्मण लोग पुस्ता है पर विश्राप्त नहीं रह गई तो क्या करें का कामी और ये सब भाइयों को अच्छे से लगाना चले गए दत्तों ने सोचा ये क्या हो रहा है हमारी दत्त कुल के बच्चे को वेद पढ़ाए जा रहे हैं वो को धर्म भ्रष्ट बना देती है विश्व बगैर भगवान ने मुस्कराने ठीक ही करें वो अगर यहां पर हो तो क्षमा करेंगे शायद मैंने वहां पर भी उनको बोला था हो उसने उन दोनों चीजों को भड़काया कतन के संग रावण ने पूछा तू राम लक्ष्मण के पास क्या कतन के संग नारी बहुत सी उपाधि से अवार्ड से उसको सम्मानित किया जबकि क्षण पूर्वक इंद्र को जीता उसने और उसको इंद्र दुनिया में घोषित कर दिया ये तो इंद्र का भी धैन पावे ब्राह्मणों के ऊपर गायों के ऊपर क्या कर रहा था मालूम है गांव में ज्यादा ब्राह्मण और गायें हो उस गांव को अंदर किए बगैर काल होते ही तीनों रानियों के समेत चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी गुरु आश्रम को ही चरू अहे आपका ये अनंत कभी नहीं बोलेंगे अगर कदाचित तो दो बेटे हो गए तो एक को किया है आठ पदार तुम्हारी यमदी के रूप में पूजा होती है ना तुम भी भरी हुई नौमी तिथिया की लोक बात कह कर जोरी अस्तुत जोरी अस्तुत चोरी परम अली